स्याप्त नमः शांति शांति शांति ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के उत्सव प्रसंग पर प्रचलित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें आज पंचदश दिवस में हम लोग छंदोग्य उपनिषद का विचार करेंगे पंचम अध्याय में पंचाग्नि विद्या का विचार हो रहा था अग्निहोत्री यजमान प्रतिदिन साय प्रातः अग्निहोत्र हवन करके जब आयुष पूरा हो जाता है यह शरीर त्याग होने के बाद वो आहुतियों के द्वारा परिवेष्टित तो होकर के लोकांतर को प्राप्त करता है कर्म करता है इसलिए पितृलोक जाएगा और पितृलोक से पुनः प्रत्यावर्तन करेगा यह कहा गया पितृलोक अर्थात तो। अभी देवलोक देवोलोक देवलोक का अंश ही है ये जो जाएगा यजमान यजमान का जो इंद्रियों का अभिमानी देवता वो उसको ले जाएंगे परिवेष्टित तो हो जाएगा आहुतियों के द्वारा और उसको ले जाएंगे देवता ले जाएंगे ले करके आगे पांच अग्नि में हवन करता हुआ उसको पुनः ला करके मातृगर्भ में पहुँचा देंगे इस प्रकार की पंचम आहुति में पुरुष वचस्व कल हम लोग ये विचार कर रहे थे अच्छा अभी जो लोग किंतु यह इस विषय का जो उपासना करता है वो तो किंतु देवलोक में जाएगा अग्निहोत्र कर्म मात्र करने वाले वो तो पितृलोक तक तो जाएंगे किंतु अग्निहोत्र कर्मी का जो गति है तद विषय का जो उपासना करता है वो तो उपासना का सामर्थ्य से देवलोक जाएगा और जो देवल जो उपासना नहीं करते केवल कर्म करते हैं उसके लिए कह दिया गया कि दक्षिणायन ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमिति जो उपासना जो करते हैं वो तो दक्षिण मार्ग में धूम मार्ग में पितृलोक तक तो जाएंगे उनके लिए गति कल हम देख रहे थे मास तक प्राप्त करेंगे षण मास दक्षिणायन आगे मास से पितृलोक पितृलोक से आकाश आकाश से चंद्रमासम और वो जो चंद्र लोक में तब देवताओं का ये सब अन्न बनेंगे देवताओं के साथ ये तिलोरमण करेंगे क्रीड़ा करेंगे उनको सुख होगा अभी उस लोक में कितने दिन तक रहेंगे उसको आगे मंत्र बता रहे हैं तस् यव उषिवा अथ तम एवध्वा पुनर्वर्त यथेत आकाशम आकाशाद वायु वायुर्भूता धूमो बवती धूमो भूत्वा अभ्रम होती तस्थ चंद्रमसीजतलोक संपात उषि संपात अर्थत जिस कर्म के चलते वह जाते हैं वो चंद्रलोक उसको सम्पात शब्द से कहा जाता है समपतंती इति संपातम जिस कर्म के द्वारा जाते हैं यावत संपातम अर्थात जब तक वह कर्म है अर्थात जब तक वह कर्म क्षय नहीं हो गया तब तक रहेंगे चंद्रलोक में उसीत्वा उषित्वा अर्थात वहाँ बास करके अथ एतमेव एवं अध्वानम जैसे गए थे कहते हैं वो मार्ग में पुनः पुनर्निवर्तन तो पुनर्निवर्तनते अर्थात जिसको कहा पुनरागत छति तो पहले आया था अगर पहले नहीं आया तो फिर पुनरागत छति कैसे कहेंगे तो इसी प्रकार की यहाँ मंत्र कहते हैं पुनर्निवर्तन थे पुनर अर्थात वही यजमान पूर्व से भी पूर्वकाल में भी पूर्वकाल अर्थात पूर्व जन्म क्योंकि जीव अनादि है शादी है अनादि है अर्थात कितने बार ऐसे निवर्तन किया है इसलिए मंत्र यहाँ कहते, है कहते हैं कि पुनर्निवर्तनते चंद्रलोक से पुनः प्रत्यावर्तन करेगा कैसे मार्ग कहते हैं यथा इतम जैसे गया था आकाशम आकाशात वायुम आकाश को प्राप्त करेगा आकाश को अर्थात आकाश सादृश्य हो जाएगा आकाश जैसा अभी उसका सूक्ष्म शरीर रहेगा शरीर स्थूल है आकाश अर्थात ये सब पंचीकृत आकाश इत्यादि कहा जा रहा है जो प्रत्यावर्तन करेगा सोमलोक में चंद्र लोक में उसको भोग करने के लिए जो शरीर मिला था वो शरीर चला जाएगा अभी उसका जो नूतन शरीर होगा कहते हैं आकाश सदृश उसका शरीर होगा आगे आकाशात तो वायु आकाश से पुनः वायु रूप को प्राप्त करेगा अर्थात तो वायु जैसा शरीर हो जाएगा थोड़ा स्थूल होगा अभी आगे वायुर्भुतवा धूमो भवती आगे धूम धूम अर्थात और थोड़ा घनीभूत होगा आगे धूमो भूतवा अभ्रम भवती अभ्र और घनीभूत हो जाएगा घनीभूत हो जाएगा अर्थात उसका जो शरीर आगे अधिक अधिक घनीभूत रूपों को प्राप्त करेगा ऐसे शरीर को प्राप्त करेगा यह भी प्रत्यावर्तन बता रहे हैं कैसे वो आता है अभ्रम भूतवा मेघो भवती मेघो भूतवा प्रवर्सती तो यह यवा ओषधि वनस्पत ब्रीहव हाँ मासा इति जायन्ते तो जाये खलु दुर्निष्पतर यो यो अन्नमति यो रेत सींचती तूय है अन्न भूत मेघो अभ्र भूतः मेघो यह वायु से आगे धूम हो करके के अभ्र हो गया था आगे कहते हैं अभ्र भूतवा मेघो भवति मेघ मेघ सदृश हो जाता है अर्थात तो मेघ के साथ एक हो करके रहता है आगे मेघो भूतवा प्रवृसती अभी पृथ्वी में आ गया ते यह अभी पृथ्वी में आकर के कहते हैं कहाँ जाएंगे आगे कहते हैं ब्रीही अब ये सब वृक्ष में ब्रीही अथवा यव ये वृक्ष में जा सकते हैं औषधि वनस्पत ओषधि और वनस्पति औषधि कहते हैं फलोपाकांत जो ब्रीहीवादि जैसे कहते हैं वो फलोपाकांत जैसे केला फल हो गया तो वो पूरा हो गया उसका वृक्ष पूरा हो गया और वनस्पति जो बार बार फल आते रहेंगे वो फलपाक अंतर नहीं है जैसे ये पनस ये सब वनस्पति कहा जाएगा तिल मासा ये सब तिल जानते हैं मासा दाल कहते हैं जो इति जायंत इस, इस रूप से जायंते अर्थात इस वृक्ष में अभी वो रहेंगे जब ब्रीही अव में यह रहेगा जो गया था पितृलो को वहाँ से प्रत्यावर्तन करके अभी ब्रीहीअ आदि में वो रहेगा किंतु यह ब्रीही में जो ब्रीही जो जीव है वो जीव ये नहीं है जैसे कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति है उसका नाम देवदत्त वो देवदत्त शरीर में वो तादात में करता है मानता है कि मैं देवदत्त हूँ किंतु देवदत्त का शरीर में और करोड़ों कीड़े भी हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं तो वो सब जो कीड़े हैं देवदत्त का शरीर में वो लोग मानते हैं क्या मैं देवदत्त हूँ नहीं, नहीं मानते हैं तो इसलिए देवदत्त का अगर उंगली कट गया तो उसका पीड़ा हुआ अथवा उसका हाथ जल गया तो यह पीड़ा देवदत्तों को होगा उसके शरीर में जो कीड़ा है उनको नहीं होगा इसी प्रकार की वो जो प्रत्यावर्तन कर रहे हैं उनको अनुसई शब्द से कहा जाता है वो सब जब आएंगे ये वृही अव वनस्पति तिल मासा ये सब में जब जाएंगे कहते हैं वो वो जीव से भिन्न है जो ब्रीही वृक्ष का मालिक है स्वामी है जीवो है उससे ही अलग होगा वो उसी में अर्थात उसी वृक्ष में रहेगा जायन्ते कहते हैं अतो वही खलु दूर निष्प्रपतरम अभी वहाँ से छुटकारा होना कहते हैं कि वहाँ से मुक्त होना ये बहुत कठिन है तो यहाँ शास्त्र लोग विस्तृत विचार करके दिखाते हैं जब मेघ होकर के पृथ्वी में गिरेगा तब तो ये कहाँ गिरेगा कहते हैं कहीं पर्वत में गिरा कहीं नदी में कहीं समुद्र में अगर पर्वत में कहीं गिर गया तो वो जल के साथ जा करके फिर समुद्र पहुंच जाएगा समुद्र में मानिए वो सब जो रहते हैं मत्स्य रहते हैं वो जल उनका पेट में भी जाता है और चला गया और वो मत्स्य को फिर कोई दूसरा मत्स्य खा लिया वो तो चक्र चलता रहेगा तो और फिर जो मत्स्य खाया मान लीजिए कि वो फिर उसका समुद्र में मल त्याग करके छोड़ दिया अथवा वो मत्स्य समुद्र में मर गया तो फिर रहा वो पानी में रहेगा ऐसे फिर वो पानी कहते हैं सूर्य का किरण से बाष्प होगा तो समुद्र में जितना पानी है सभी बाष्प हो जाता है नहीं हो जाता है तो जो जलकण बाष्प होता है अगर उसी के साथ ये मिला हुआ है तभी तो वहाँ से निकल करके फिर आएगा अगर नहीं हो पाया तो ऐसे समुद्र में पड़ा रहेगा ऐसे विस्तार करके भाष्यकर भगवान बहुत कहे हैं आएगा ठीक है अभी मेघा बन करके आया कहते हैं गया था मेघा बन करके कहीं पर्वत इत्यादि में वृष्टि होकर के नदी में समुद्र में होकर के गया पुनः चक्रपुरा हो गया फिर मेघा बन करके आ गया तो ऐसे कितने होता रहेगा कभी मान लीजिए कि ऐसा जागा में गिरा तो कोई वृक्ष में गया तो जो वृक्ष की भक्षणीय नहीं है अथवा कोई अरण्य में हुआ वृक्ष उस वृक्ष में रहा अभी तो उसमें पड़ा रहेगा वो वृक्ष फिर जब मरेगा तो फिर वो जमीन में जाएगा फिर कोई जल के साथ मिल करके चलेगा कभी समुद्र पहुँचेगा पुनः बाष्प होकर हो के जाएगा मेघा बन करके फिर आएगा ऐसा होते होते कभी ऐसा कोई वृक्ष में गया जो वृक्ष की खाद्य है तो जैसे अभी ब्रीही अव ये सब तिल और मांसा गया अथवा अगर कटल आम्र में गया कहते हैं कि वो सभी क्या फलों में जाएंगे ऐसा कोई निश्चित है वो वृक्ष जितना जल ग्रहण करेगा मिट्टी से सभी जल क्या फलों में ही जाएंगे तो कुछ पत्र में जाएंगे कुछ डालियाँ में जाएंगे अन्यत्र जाएँगे कहते हैं अगर अन्यत्र जा करके रुक गया कहते हैं वहाँ फिर रह गया पत्रों में गया वो पत्र जो फिर गिरेगा गिरने से जमीन में जाएगा वो फिर सड़ेगा वो पानी से चलेगा कब जाएगा समुद्र तक ये सब बताते हैं अगर मान लीजिए कि ठीक है कोई ब्रहि अब में आ भी गया ब्रिही अब में जाएगा तो क्या वो धान का जो बीज होता है उसी में जाएगा अन्यत्र कहीं रह गया पत्ता में रह गया उसका जो डंठल उसमें रह गया नहीं तो वो जो तुष होता है ना उसमें रह गया तुष में अगर रह गया तो कहेंगे ठीक है कोई गाय इत्यादि खा लेंगे किंतु इसको तो मनुष्य जन्म प्राप्त होना है अब ये गाय अगर खा लेगा तो उसके अंदर में वो, वो जाएगा नहीं फिर आ गया मान लीजिए कि ए, इतना सब प्रतिबंधक अतिक्रमण करके ऐसा कोई मनुष्य उसको खाया किंतु वो मनुष्य अगर कसाया वस्त्रधारी हो गया तो गया उसका अथवा कोई वृद्ध हो गया बालक हो गया वो भी फिर उसे यह काम नहीं होगा इस प्रकार के गया तो तो आगे मान लीजिए कि कोई समर्थ पुरुष गृहस्थ उसका शरीर में गया किंतु यह समर्थ पुरुष का जितने सारे वीर्य है अगर उस प्रकार की वो व्रत जैसे प्रजापति व्रत इत्यादि आता है जो लोग ब्रह्मचर्य रक्षा करते हैं तो वो तो बात अलग है नहीं है तो कोई गृहस्थ में जाएगा वैसे ही वीर्य नष्ट हो गया तो गया पुनः गर्भ को अर्थात स्त्री में आकर के स्त्री शरीर में वो वीर्य आकर के गर्भ को प्राप्त करना ये महान कठिन है ये आजकल तो विज्ञान भी, भी बताते हैं तो पुरुषों से जितना वीर्य निकलता है सभी गर्भ नहीं हो जाते हैं कोई एक ही होगा तो अगर अन्य किसी वीर्य कर्ण के साथ रह गया कहते हैं गया फिर तो इतना कठिन है एक जन्म प्राप्त करना और वास्तविक जो जितना ऊपर उठा है पूर्व जन्म में उसके लिए वो जन्म मिलना और उतना कठिन होगा क्योंकि अगर ऊपर स्तर का वो हुआ है उसके ऐसे परिवेश फिर उसका आवश्यकता होगा उसका मन में होगा मैं तो अच्छा परिवेश में जाऊँ अच्छा माता पिता के पास जाऊँ ये सब अभी वो स्थिति मिलना और कठिन हो जाता है इसलिए शास्त्र बताते हैं कि इसी जन्म में ही ये कर लेना है आगे का जन्म कोई निश्चय नहीं है इसलिए हम बताते हैं श्रुति बताती है कि अतो वे खलु दुर्निष्प्रपतरंग इससे निस्सरण इसको पार करना यह स्थिति को बहुत कठिन है यो यो ही अन्नमति यो रेतह सिंचति तद भूय एव भवती जो ये अन्न भक्षण करता है रेत सिंचति अर्थात वो गृहस्थ धर्म में जाता है वो भूय एवं भवती अर्थात इसी प्रकार की वो चलता ही रहेगा अभी जो लोग शास्त्र विहित तो कर्म करते हैं जैसे यहाँ अग्निहोत्र कहा गया बाकी जो इष्टापुत्र इत्यादि कर्म करते हैं वो लोग दक्षिणायन मार्ग में जाते हैं और उनके लिए ये सब गति कही गई है आए ये किंतु जो लोग इस मार्ग में ऐसा नहीं जाते हैं और एक तृतीय मार्ग कहा गया था तृतीय नहीं आगे आएगा वो कहेंगे जो लोग उत्तरायण मार्ग को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं उपासना नहीं किए हैं अथवा दक्षिणायन मार्गों को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि शास्त्र विहित तो कर्म नहीं किए हैं केवल स्वाभाविक कर्म ही करते हैं अर्थात आहार निद्रा भयमैथुनमच नाराणमेतद पशु सामन धर्मों ही, धर्मो ही एक अधिको विशेष धर्मों एक ना वो तो चतुर्थ पाद है तृतीय पाद हो गया धर्मो ही अधिको विशेषः है धर्मो ही अधिको विशेषः अगर धर्मे नहीन है पशु भी समान तो अर्थात जिनके पास ये धर्म नहीं है धर्म अर्थात चाहे उपासना करे चाहे शास्त्र विहित कर्म करे ये सब धर्म में होंगे जिनके पास ये नहीं है कहते हैं पशु भी अर्थात जाय स्वृश्य जन्म हुए जन्म किए मर गए यही चलता रहेगा ये जो तृतीय मार्गी वाले होते हैं ये तृतीय मार्गी वाले ये जब एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर को जाएंगे उस समय में उनको अर्थात जो शरीर छोड़ेंगे उनसे उनको सभी ज्ञान अर्थात उनको पता रहेगा कि आगे हम जा रहे हैं एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को जा रहे हैं ये अंतिम समय में पता होता है जैसे बृहदारण्य में कहा गया तीर्ण जलों जैसे ये तीर्ण का में चलने वाले जो कीड़ा होते हैं तो वो एक ऐसे तीर्ण में आएगा यहाँ अंत में पहुँच करके यहाँ रह करके उसका पीछे भाग को पूरा समेट लेगा आगे जा करके ऐसे पकड़ करके के यहाँ से उठेगा इसी प्रकार की जो तृतीय मार्गी वाले होते हैं वो तो इसी लोक में चलते रहेंगे एक शरीर को जो छोड़ेंगे उनको पता रहेगा कि मतलब उस अंतिम समय में स्वप्नों जैसा दिख जाता है कि आगे जैसे स्वप्नों में कभी देखते हैं कभी पक्षी हो गया कभी मत्स्य हो गया इस प्रकार की जैसे स्वप्न में कभी पता चलता है इसी प्रकार की अंतिम समय में इंद्रिय तो सब बंद हो जाएंगे मन किंतु चलता रहेगा और मन में वो स्थिति दिख जाएगी आगे का जन्म कैसा होगा इसको कहते हैं सभी ज्ञानम एवं भवती आगे जन्म उसको दिखेगा ये जो तृतीय मार्गी वाले होते हैं उनको अंतिम समय में ऐसा वो दिखेगा और जो द्वितीय मार्गी वाले होते हैं ये द्वितीय मार्गी वाले क्या करके जाते हैं कर्म करके जाते हैं पितृ लोग जाएंगे इनका जब यह लोग का शरीर छूटेगा वो भी उनको इसी प्रकार के ज्ञान रहेगा कि हम पितृ लोग जा रहे हैं उनको दिखेगा जब पितृ लोग पहुँच जाएंगे वहाँ आगे कहा गया चंद्र लोक में आएंगे वहाँ देवताओं का अन्न बनेंगे उनका जो कर्म है उसका भोग करेंगे वो भोग जो पूरा होगा आगे कहा गया आकाश होंगे आकाश से वायु वायु से मेघ मेघ से अभ्र धूम धूम से अभ्र इस प्रकार के होकर के फिर पर्जन्य होकर के पृथ्वी में आएंगे अभी ये प्रत्येक पर्याय में उनका शरीर बदल रहा है जब गए थे यह शरीर जब छूटा तब तो सभी ज्ञानम उनको अर्थात दिख जाता है और पितृ लोग जा रहे हैं और जब वो प्रत्यावर्तन करेंगे तब सभी सविज्ञान नहीं अभिज्ञान होकर के चलेंगे और आगे ज्ञान नहीं रहेगा नहीं तो अगर उनको ज्ञान अगर रहेगा ये लोग कर्म शास्त्रीय शास्त्र विहित तो कर्म करके जा रहे हैं और उनको ज्ञान होगा कि अंतिम में हम वृहि यव बन रहे हैं और वृहि अव को कहते तो पहले तो कूटते थे आजकल तो पिस देते थे तो कर्म करके अगर इस प्रकार की महान पीड़ा को प्राप्त करेंगे जब एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं तब तो ये महान अनर्थ हो जाएगा शास्त्र प्रमाण हो जाएगा इसलिए कह देंगे जाने का समय में तो सभी ज्ञान होंगे किंतु जब प्रत्यावर्तन करेंगे उनको अभिज्ञान रहेगा ज्ञान नहीं रहेगा दृष्टांत तो वहाँ देते हैं जैसा कोई वृक्ष में आरोहण करता है उसको पता रहता है न मैं वृक्ष चढ़ता हूँ बोल करके किंतु जब कभी ऐसा हुआ कि हाथ छूट गया कहीं ऊपर डालिया में गया था और हाथ छूट गया तो कहते हैं कि जब गिरेगा उस समय में उसको और पूरा होश नहीं रहेगा हो सकता है कि तो भय से उसका होश चला ही जाएगा इसलिए चढ़ने का समय में जैसा स्थिति रहती है उतरने का समय में ऐसा स्थिति रहेगी इसमें कोई अर्थात आप तर्क नहीं दे पाएंगे कि जाता है सभी ज्ञान होकर के आएगा क्यों अभिज्ञान होकर के इसमें कोई तर्क नहीं है तो वहाँ विचार करके बताते हैं कि ये जो द्वितीय मार्गी वाले होते हैं जाने का समय में सभी ज्ञान आने का समय में अभिज्ञान और जो तृतीय वाले होते हैं वो तो यही लोक में शरीर से शरीरांतर परिवर्तन करते रहते हैं जायस्व मृयस्व बार बार जन्म होंगे मरेंगे उनको तो शरीर छोड़ने का समय में सविज्ञान रहता है आगे शरीर यही लोक में ही प्राप्त कर लेते हैं तो आगे कहते हैं उत्तरायण में जाने वालों के लिए कह दिया गया आगे दक्षिणायन में जाने वालों के लिए कह दिया गया जो उत्तरायण में जाएंगे उनको तो मुक्ति भी हो सकती है अगर इसी प्रकार की उनका कर्म उपासना है तो जो दक्षिणायन में जाते हैं वो प्रत्यावर्तन कर जाते हैं अभी जो प्रत्यावर्तन करते हैं आगे कौन सा योनी प्राप्त करेंगे उसके लिए कहते हैं चरणा अभ्यासो ह यत्ते ब्राह्मण वा वा वा वैश्य चरणा अभ्यासो ह यत्ते रमणीयांगर ब्राह्मणनिंग क्षेत्रीयनिंग वैश्योनिंग थ वा है ये वा स्वयोनिंग शुक्रयोनिंग वा तद ये यह रमणीय चरणा रमणीय चरणा अर्थात जिनका आचरण शास्त्र सम्मत है शास्त्र अनुकूल है जिनका आचरण इस प्रकार के शुद्ध है अभ्यासो यते ये रमणीयापद्य रन और रमणीय योनि अर्थात अच्छे स्थान प्राप्त करेंगे माता पिता परिवेश और अर योनि अर्थात उच्च शरीर को भी प्राप्त करेंगे रमणीय योनि को प्राप्त करेंगे आ, क्या रमणीय योनि होगा कहते हैं ब्राह्मण योनि वा क्षेत्रीय योनिंग योनि योनिंग ये सब शरीर को प्राप्त करेंगे सत्कर्म अगर करता है तो यह योनि को प्राप्त करेगा यह योनि ये, ये सद योनि कहा जाता है क्यों कहते हैं इनको शास्त्र में अधिकार है ये शास्त्र अनुकूल चल करके अपना कल्याण कर सकते हैं जो किंतु इस प्रकार के अर्थात सत्कर्म वाले नहीं है कहते हैं कि अथ य यह कपुय चरणा कपुय अर्थात निंदित कर्म करने वाले अभ्यासो ह यते अभ्यास का अर्थ शीघ्र अभ्यास तालुस है शीघ्र ही वो लोग कपूयांग योनिम आपदेरन वो पाप योनि को प्राप्त करेंगे अगर सत्कर्म करते रहते हैं तो पाप योनि सद योनि को प्राप्त करेंगे सद कर्म करे तो सदयोनि को प्राप्त करेंगे ऐसे कैसे आप निर्णय कैसे देते हैं तो कहते हैं कि जो सद कर्म अभी करता है सदयुनि को प्राप्त हुआ है तो उसमें यह जो क्रूरता जो हिंसा कर लेना मिथ्या कहना कपटाचार करना ये सब उस व्यक्ति में नहीं दिखेगा कम दिखेगा तो अगर ब्राह्मण योनी है तो उसमें तो अर्थात ये सब चीज़ हिंसा या अनिर्त भाषण ये कपटाचार है ये सब सब दिखेगा नहीं अर्थात बार बार हम लोग विचार करते हैं जो ब्राह्मण हो वो आजकल के महात्मा अर्थात आचरण बिल्कुल इस प्रकार की होना है इस प्रकार के आचरण देखने से उससे निर्णय होगा कि उसका पूर्व संस्कार इसी प्रकार की है इसलिए यहाँ जो कहा गया कि जो रमणीय चरणा उनका उनको रमणीय योनि प्राप्त हो जाएगा तो क्यों कहते हैं कि उसका संस्कार उसी प्रकार की है गया था चंद्रलोक में जैसा वहाँ फल पूरा हो गया पुनः आ गया संस्कार तो वैसा ही रहा और जिसके अंदर में पाप का संस्कार अधिक है कहते हैं वो कपुया योनिम पाप योनि को प्राप्त करेगा पाप योनि सब क्या है कहते हैं सो योनिम कुकुर कुत्ता कहते हैं हिंदी में सु शुक, योनि शुक्र अर्थात शूर कहते हैं चंडाल योनिम्बा ये सब पाप योनि है चंडाल अर्थात अगर मानस पाप करेगा तो ये सब चंडालय योनि को प्राप्त करेगा मानस पाप तीन होते हैं अनिष्ट चिंतनम परद्रव्य लोभ और अभिनिवेश ये तीन मानस पाप होते हैं अनिष्ट चिंतन दूसरों का तो कर लेता है कभी कभी आपने कभी कर लेता है ये मानस पाप होता है और परद्रव्य लोभ तो हमको ये मिल जाए इस प्रकार की जो लोभ करना ये मानस पाप है निवेशा, निवेशा और अभिनिवेश अभिनिवेश अर्थात शरीर आदि में तादात्म्य बुद्धि करना ये तो सभी पाप का अर्थात ये जनक है इस प्रकार की जो पाप करते हैं कहते हैं ये चांडल योनिम और स्वयोनिम शुकर योनिम ये पशु हो गए जो वाचिक पाप करते हैं वाणी से जो पाप करते हैं उनको ये सभी योनि प्राप्त होता है वाणी से चार प्रकार के पाप होता है। मिथ्या कहना निंदा करना और अप्रसंग प्रलाप कटुता ये चार कटु शब्द कहना और अप्रसंग प्रलाप करना तो प्रसंग नहीं है कुछ ना कुछ कहना और दो व्यक्ति बात करते हैं बीच में जा कर के कह लेना ये सब पाप होता है और शरीर से जो पाप करता है वो तो स्थावर युनि को प्राप्त करेगा अर्थात लता इत्यादि कुछ हो जाएगा शरीर से भी ये तीन पाप होते हैं हिंसा चोरी और व्यभिचार तो हिंसा ये तो समझ जाते हैं चोरी ये भी समझ जाते हैं व्यभिचार व्यभिचार अर्थात शास्त्र निषिध सब कर्म कर लेना शास्त्र निषिद्ध अर्थात ये पुरुष है तो पर स्त्री के साथ स्त्री है तो पर पुरुष के साथ ये सब स्थावर योनि को प्राप्त करेगा ना। क्या थे न ये चारों वर्णन में नहीं आते हैं ये अंत्य जाति कहा जाता है यार <laughs> ये सब को प्राप्त करेगा आचरण अगर ठीक है तभी तो उसका अग्रगति का उन्नति का मार्ग है अगर आचरण ठीक नहीं है तो उसका उन्नति का मार्ग अर्थात तो रुद्ध है तो ये कहते हैं आचारहीना आचारहीन नपुनती वेदा यद्यप्यधीता सहष्भि रंग छंद मंत्र काले त्यजती नीड़ शकुंताल वजात पक्ष्या इस प्रकार कहते हैं आचारहीनम वेदाह न पुनंति न पवित्रम करो कुरंती वेद भी उसको पवित्र शुद्ध नहीं करेंगे जिसका आचरण ठीक नहीं है अपने वर्णाश्रम के अनुसार आचरण ठीक रखना है विशेष करके कहते हैं हम लोग साधु हो गए कपड़ा भी बदल लिए तो इनको तो शास्त्र में जगह जगह कह जाएगा तो जगत गुरु बाक़ी लोग तो ठीक है जो गृहस्थ है उनका तो आचरण ठीक है वो जैसे करते हैं उनको हमको देखना नहीं होगा अभी तो पहले हमको प्रतिदिन देखना है कि क्या हम अपने कर्म ठीक ठीक करते हैं अगर हमारे ही आचरण नहीं रहा ये जगत गुरु तो अगर गुरु ही गिरेंगे तो फिर बाकी तो जगत ही गिरेगा धीरे धीरे तो आचार्यनम नपुनंती वेदाह वेद बचाएगा नहीं कभी भी जो शास्त्र विहित तो कर्म है वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्म करना है अगर वो नहीं करेगा कहते हैं वेद भी उनका पवित्र नहीं करेगा उनको मोक्ष मार्ग में नहीं ले जाएगा यद्यपि अधीता सहसठ भी रंगे ही छः अंगों के साथ भी अगर वेद का अध्ययन किया है तो भी उसकी पवित्रीकरण नहीं होगा और दृष्टान्त तो देते हैं कि छंदांगशी एनम अंतकाले काले त्यजंती वेद उसको पवित्र क्यों नहीं करेंगे कहते हैं कि जीवन में तो थोड़ा बहुत रह सकते हैं अंतिम काल में तो इसको छोड़ ही देंगे ये तो गिर गया इस प्रकार कहेंगे दृष्टान्त तो देते हैं नीड़म यथा जात पक्ष्या शकुंता शकुंता पक्षिण पक्षी।, पक्षी पक्षियों का जैसे पक्ष निकल जाता है वो छोड़ करके चले जाते हैं इसी प्रकार की ऐसे जो वेद वो सब अंतिम काल में उसको छोड़ करके चले जाएंगे उसको पवित्र नहीं करेंगे आचरणगत तो शुद्धता अर्थात तो इसके ऊपर इतना महत्व दिया जाता है अपना आश्रम के अनुसार वो आचरण करना है नहीं तो क्या है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है कहा गया कि अगर आप श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ का जो कुछ उसका अधिकार भी रहता है और उसका कुछ कर्तव्य भी रहता है अगर कर्तव्य अंश को छोड़ करके अधिकार अंश में महत्व बुद्धि रखेगा कर्तव्य अंश छोड़ दिया अर्थात अपना कर्तव्य नहीं करके नीचे का काम करने लग गया और इधर किंतु हमारा जो अधिकार है वो बना रहे ये तो महान विपरीत बात सब हो जाता है इसलिए शास्त्र जिसको जैसा कहता है वर्णाश्रम के अनुसार ऐसे करना ही है नहीं तो स्वयं का तो हानि हो जाएगा और जगत का भी हानि हो जाएगा आगे कहते हैं जो लोग ये दोनों मार्ग में नहीं जाते हैं आगे उनके लिए तृतीय मार्ग कहते हैं अथे तय पथोर न कतरेण च नानी इमानी क्षुद्राणी असकृद आवर्तीनी भूतानी होती जायस्व मृयस्वी एक तृतीयं स्थानम् तेनासु लोको न संपूरिय तस्मा जुगुप्सेत तदेश अथ एक पथोर न कतरेण च ये जो दो मार्ग कह गया एक उत्तरायण उपासना करके दक्षिणायन कर्म करके जो लोग ये उपासना कर्म दोनों ही नहीं करते कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म नहीं करते हैं न कतरेण च ये दोनों में से कोई मार्ग में वो लोग नहीं जाएंगे तानी ईमानी फिर उन लोग के क्या गति होगी कहते हैं क्षुद्राणी ये जो मशक कीट जो मच्छर इत्यादि कहते हैं ये सब हो जाएंगे और इनकी क्या गति कहते हैं असकृत आवर्तिनी सकृद अर्थात एक बार असंकृत अर्थात बार बार बार बार ये आवृत्ति करते रहेंगे अर्थात जन्म होंगे मरेंगे उसको वहाँ मंत्र कहते हैं जायस्व क्रिया का समभिभ्यार पुनः पुनः इसमें ये लोट हो जाता है बार बार जन्म होते हैं मरते हैं अर्थात तो उनका जीवन का सार वही है कि जन्म होना मरना उनके कोई स्वातंत्र्य नहीं रहता है कर्म करने के लिए अर्थात सोच करके सोच करके नहीं कुछ अर्थात तो अपने स्वातंत्र्य से स्वाधीन हो करके वो कुछ नहीं कर पाएंगे ईश्वर अधीन होकर के ही उनके सारे क्रिया होती हैं बिल्कुल स्वभाव से चलते हैं वो उनको बाकी कोई अधिकार नहीं रहता उनका जीवन का मुख्य अंश हो गया कि जन्म होना और मरना बाकी क्रिया में और भोग में उनको समय ही नहीं रहता है अर्थात तो उनको भोग करने के लिए भी समय नहीं है उनका जन्म का उनका जीवन का वही महान चीज़ है कि जन्म होना और मरना तो तो ये तो तृतीय स्थानम तृतीय स्थान पहले जो दो मार्ग कह दिया गया था उसे ये तृतीय स्थान हुआ आप ये अपने लिए पूछते हैं ना दूसरों के लिए पूछते हैं <laughs> तो से <laughs> so, कम से कम आप तो इस प्रकार के कर्म नहीं करते करते तो यहां आ नहीं पाते तो इसलिए आप तो इसमें नहीं है फिर भी अगर आप दूसरों के लिए कह रहे हैं जो जायसो मृयस्व इस प्रकार के चलते हैं किसी पाप के चलते इस प्रकार की स्थिति में आ गए क्योंकि हमारे शास्त्र कहता है कि अनादि काल से जीव चल रहा है अनंत जन्म प्राप्त किया है अरे वो कभी देवयो ने भी प्राप्त किया होगा मनुष्य भी हुआ होगा वो पुण्य उसका अंदर में है किंतु तो ऐसा भी कुछ प्रापाप हुआ जिसके चलते अभी ये भोग हो रहा है जब यह पूरा हो जाए क्योंकि ये सब योनि में उसको कर्म करने का स्वातंत्र्य नहीं है ईश्वर प्रेरित होकर के करता रहेगा जब वो भोग पूरा हो जाएगा वहाँ से छुटकारा हो जाएगा फिर आ जाएगा जा। इति एक तृतीय स्थानम यह तृतीय स्थान तेनालोको न संपुरियतें वो लोक अर्थात प्रश्न किया था कि वो लोक क्यों पूर्ति नहीं हो जाते यहाँ से तो इतना मरते हैं अहनी अहनी भूतानी गच्छती यम मंदिरम तो फिर वो सब लोक भर जाना चाहिए क्यों नहीं भरता है कहते हैं इसलिए नहीं भरता है कि बहुत होते हैं जो तृतीय मार्ग में चलने वाले तो यह जो प्रथम द्वितीय मार्ग ये तो द्वितीय मार्ग का ही बात हो रहा है जो द्वितीय मार्ग वाले होते हैं वो बहुत नहीं होते हैं और जो जाते हैं वो प्रत्यावर्तन भी कर जाते हैं तस्मात जुगुप तो इसलिए यह जो संसार गति इससे घृणा करे संसार गति ये दक्षिणायन भी है उत्तरायन भी है ये भी संसार गति है इसलिए दक्षिणायन उत्तरायन उत्तरायण ये सबसे अर्थात बीतस्प्रिय उससे सब आग्रह हटा लेना है ये कर्म ये उपासना ये सबसे सकाम होकर के करना ये सब आग्रह हटा लेना है करना तो है क्योंकि नहीं कश्चित क्षणम अपनी जातु तिष्ठि अकर्माकृत इस बुद्धि से करे कि नहीं करके नहीं रह पाते हैं इसलिए कर लेते हैं ये करने से कुछ मिल जाएगा नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे ये सब राजसिकामसिक बुद्धि है सात्विक बुद्धि तो कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन कुछ इच्छा नहीं है बस करते रहो मेडल मिलेगा वो सब बुद्धि से करते रहेंगे तो वो तो मिलेगा किंतु साथ में और भी मिलेगा दंड भी मिलेगा तो करते रहना ना किंतु पूर्णतया ये निष्काम होकर के नहीं तो वही गतानुगतिका लोका न न लोका परमार्थिका वो चलते रहेगा दक्षिणायन में उत्तरायण में ऐसे होता रहेगा तो यहाँ श्रुति कहती है कि उसको उसे मतलब घृणा होना चाहिए ये जो संसार गति इसे घृणा होना चाहिए क्योंकि ये कह दिया गया जो दक्षिणायन मार्गों में भी जाते हैं उनका प्रत्यावर्तन ये कितना कठिन है दूर निष्प्रपतरम कह दिया गया उसे छुटकारा होना कठिन है तो उपासना इत्यादि भी करें और निष्काम होकर के करें मुख्यतः तो उद्देश्य रखेगी कि कैसे हम वेदांत तो विचार में अधिक समय लगाएं जब यह थक जाती है बुद्धि कहते हैं ठीक है थोड़ा उपासना कर ले अगर वो भी नहीं कर पाते हैं ठीक है थोड़ा निष्काम होकर के सेवा में लग जाए रजस जब निकल जाता है तब तो कहते हैं कि सात्विकता आ जाती है तब तो फिर लग जाए उसमें तो जो ये कर्म में फल की आशा छोड़ करके निष्काम होकर के श्रद्धावान होकर के यह वेदांत श्रवण करता है धीरे धीरे उसका रज शांत हो जाता है ये भगवान भाष्यकार प्रमाण देते हैं इसके लिए आगे कहते हैं स्तेनो हिण्य सुरांग गुरपमसन ब्रह्म चैते पतंति चुरा पंचमश पंचमश्च आचरण स्तरि स्तेनो हिरण्य जो ब्राह्मण का वित्त धन सुवर्ण इसका चोरी करता है हिरण्य से अर्थात ब्राह्मण का सुवर्ण ये बहुत बड़ा पाप है महापाप कहते हैं और सुरांग पिब्य ब्राह्मण होकर के अगर सुरापान किया ये महापाप है इसलिए इंद्र मार दिया था विश्व रूप को ब्राह्मण होकर के सुरापान करना गुरुस्तलपम आवसन गुरुपत्नी के साथ संबंध करना पूर्व काल में जब ये सब गुरुकुल चलते थे गुरुगृह में रह करके ब्रह्मचारी लोग विद्या अध्ययन करते थे तो यह सब कभी ये महापाप हैं वो सबसे विरत होना है ब्रह्महा ची ब्रह्म अर्थात तो ब्राह्मण का हनन करने वाला तो यह ब्राह्मण का हनन कहीं इसको इसका अर्थ भ्रूण भी कर, करते हैं अर्थात जो गर्भस्थ जो शिशु है उसको नाश कर देना ये हत्या करना ये भी ब्रह्म अर्थात ये महापाप में माना जाता है इति पतन चुवार पतंती ये तो महापाप है इनका तो नरक गति होती है और पंचमश आचरण उनके साथ जो आचरण करता है व्यवहार करता है उसकी भी वही गति हो जाएगी इसलिए अर्थात व्यवहार भी हम किसके साथ करते हैं वो भी अर्थात हमको सतर्क होना है इस समय नहीं कि ठीक है सब तो सब ठीक है हाँ अगर इस प्रकार की वास्तव बुद्धि है सब परमात्मा रूप अनुभव हो रहे हैं तो उसका तो बुद्धि में विचार ही नहीं आएगा या अच्छा बुरा किंतु अगर हमको कुछ बोध हो रहा है कि व्यक्ति का ये गुण दोष अगर दिख रहा है कहते हैं ये सब फिर शास्त्रीय आचरण होना चाहिए उनसे दूर रहना है व्यवहार नहीं करना है अथ ह एवं पंचाग्नि वेद न सह तेर अपि आचरण पापमना लिप्यते शुद्ध भवति ब एवं वेद एवं येद अथ ह यन पंचा अग्नि वेद ये जो पंचाग्नि विद्या इसके जो विचार अभी किया गया जो इस पंचाग्नि उपासना करता है पांच अग्नि दोबारा फिर थोड़ा स्मरण करेंगे प्रथम अग्नि क्या था दीवलोक उसमें किसका हवन किया गया श्रद्धा उससे किसकी उत्पत्ति हुई सोम द्वितीय अग्नि क्या था पर्जन्य पर्जन्य में किसका हवन किया जाएगा सोम का उससे किसकी उत्पत्ति होगी वृष्टि आगे वृष्टि का हवन करेंगे तृतीय अग्नि में तृतीय अग्नि क्या था पृथ्वी पृथ्वी में वृष्टि का हवन होने से क्या उससे निकलेगा अन्नम अभी अन्नम जाएगा चतुर्थ अग्नि में हवन के लिए चतुर्थ अग्नि क्या था पुरुष पुरुष में अन्न का हवन होने से क्या निकलेगा रेतह अभी रेतह पंचम अग्नि में हवन होगा पंचम अग्नि क्या है स्त्री योषित अभी उसमें जब ये रेत का हवन होगा अभी उसे पुरुष बालक हो जाएगा इसी प्रकार की यह तो उसकी गति होती है जो अग्निहोत्र कर्म करता है किंतु इसका जो उपासना करता है चिंतन करता है वो जो ये पंचाग्नि का उपासना करता है ते ही सह आचरण अपि न पापमना लिप्यते चार तो पाप करने वाले हो गए और पंचम जो उनके साथ व्यवहार तो करता है किंतु अगर वो पंचाग्नि उपासक है इन लोगों के साथ व्यवहार करने पर भी वह पाप से लिप्त नहीं होता है इसका अर्थ नहीं कि पंचाग्नि उपासना का अहंकार से अभिमान से उनके साथ व्यवहार करने लग जाए तो यह उस प्रकार के शास्त्र का तात्पर्य नहीं है शास्त्र कहता है कि अगर उससे कभी व्यवहार हो गया तो उसको पाप नहीं लगेगा शुद्ध पूत पुण्यलोको भवती शुद्ध उत होकर पुण्य लोग पुण्य लोग बहुवरी समाज से पुण्य लोगों को प्राप्त करता है जो ये पंचाग्नि उपासना करता है उप उपासना का सामर्थ्य से पुण्य लोगों को प्राप्त करेगा पुण्यलोक कहते हैं जो ऊपर लोक होता है प्रजापति लोक आदित्य लोक इत्यादि सब पुण्य लोग होते हैं य एवं वेद य एवं वेद वेद अर्थात उपास्य जो इसका उपासना करता है यह सब लोगों को प्राप्त करता है अच्छा आगे कहा गया है कि जो दक्षिण मार्ग में जाएंगे वो चंद्रलोक में जा करके देवताओं का चंद्रलोक में जा करके के वो देवताओं का क्या बन जाएंगे अन्न बन जाएंगे और जो तृतीय मार्ग ही वाले होंगे वो तो जायस्व मृयस्व होंगे तो यह सब अवस्था न हो जाए इसलिए आगे और एक उपासना कहते हैं तो ये उपासना कहे जाने वाले उपासना से यह जो दो मार्ग है दक्षिण मार्ग और तृतीय मार्ग उसका अतिक्रमण हो सकता है इसमें एक कथा कहते हैं तो पांच ऋषि मिल कर के जाते हैं षष्ठ ऋषि के पास कि ये वैश्वान और विद्या का हमको ये वैश्वान और विद्या हमको चाहिए अर्थात हमको ज्ञान होना चाहिए हम उसका उपासना जैसे कर पाएंगे उनको वैश्वान विद्या के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था किंतु ठीक ठीक उनका किसी को निश्चय नहीं था क्योंकि जो पांच ऋषि आपस में मिले ये सभी लोगों का मत अलग अलग है जब पांचों लोगों मिलते हैं और कहते हैं कि हम उसका रास्ता जानता है और किंतु किसी का रास्ता दूसरे रास्ते के साथ मेलन नहीं होता फिर उनमें से कोई निश्चय हो जाएगा कि हमारा रास्ता ठीक है नहीं होगा इसी प्रकार की हम पाँच व्यक्ति मिलते हैं पाँचों वैष्वान और उपासना करते हैं किंतु सभी का अलग अलग है फिर निश्चय हो गया कि अच्छा हम लोग तो ठीक नहीं जानते हैं अभी उनके पास जाएंगे षष्ठ ऋषि के पास जो कि ठीक जानते हैं जाकर के वहाँ जब जाते हैं वो दूर से देख लेते हैं और उनको खबर है कि ये पांचों लोग उपासना करते हैं और वो ष्ठ जानते हैं कि हमको भी इसका ठीक से ज्ञान नहीं है तो जैसे वो लोग आते हैं ये कहते हैं चलिए मिल करके हम सप्तम के पास जाएँगे उनको ज्ञान है वो हमको बता देंगे ये तो कथा अंश हो गया आगे उपासना कहेंगे प्राचीन साल औपम्यव सत्य पौलुषी इंद्रद्युम दुम दिम्न, भालवेयो जन साकराक्षो गुडिल आश्वतराश्वी ते महासाला हईते महाशाला महाश्रोत्रिया समेत्य मीमस चक्रु कौ नत्मा कि ब्रमेति प्राचीनशाला औपम्यवमनरअपत्यं उपमन्यु का पुत्र है नाम है उसका प्राचीनशाला और तुलुषी का पुत्र सत्ययज्ञ नाम है भल्ल भल्लभ का पुत्र है और इंद्रद्युम्न नाम है चतुर्थ हो गया जन उसका नाम है और सर्कराक्ष का पुत्र है सर्कराक्ष बुडिल उसका आगे पंचम बुडिल हो गया नाम और अश्वतराश्वी का पुत्र है तो ये पांच है ए ते महाशाला महाशाला अर्थात महागृहस्थ जिनका साला अर्थात बहुत घर बहुत बड़ा है तब घर बहुत बड़ा है अर्थात वो सब कुलपति अर्थात है, कहते हैं ना गुरुकुल चलाने वाले होते हैं तभी घर बहुत बड़ा होता है ये सब महाशाला तो ये सब कुलपति है अर्थात गुरुकुल चलाते हैं कहते हैं कहा गया इससे निर्णय होता है कि अर्थात महाश्रोत्रिया महाश्रोत्रिया अर्थात शास्त्र को जानते हैं शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन इत्यादि कराते हैं और उपासना भी करते हैं समेत्य समेत्य अर्थात तो एक जगह में एकत्र होकर के मीमांसांग चक्रु विचार किए, क्या विचार किए है? कहते हैं को न आत्मा किंग ब्रह्म यही तो को न आत्मा इतना ही वो विचार करना चाहिए कि हम लोग का वास्तव स्वरूप क्या है आत्मा क्या है तो फिर किम ब्रह्म भी कहते हैं कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म ये दोनों शब्द को प्रयोग करके आत्मा ब्रह्म का विशेषण ब्रह्म आत्मा का विशेषण इस प्रकार के ले करके आत्मा कौन है तो ब्रह्म उसका विशेषण देने से अर्थात जो आत्मा के विषय में हम जानना चाहते हैं वो परिच्छिन नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे किम ब्रह्म कहते हैं इसी प्रकार की के किम ब्रह्म कह करके उसके साथ आत्मा को साथ में देते हैं दोनों शब्दों को जैसे नीलम च उत्पलम कहते हैं इसी प्रकार के आत्मा और ब्रह्म कहे ये दोनों शब्द क्यों व्यवहार किए कहते दोनों शब्द कुछ विशेष को कहता है तो जब आत्मा कह दिए और उसके साथ ब्रह्म कह दिए अर्थात ये व्यापक हुआ और ब्रह्म कह करके उसके साथ आत्मा कहते हैं तो अर्थात ये ब्रह्म कोई परोक्ष पदार्थ ईश्वर जैसा ऐसा नहीं हो जाना चाहिए और ब्रह्म कोई परिचिन्न नहीं हो जाना चाहिए यह आत्मा ब्रह्म यह कौन है अर्थात यह व्यापक तत्व कौन है जो आत्मा है वही ब्रह्म है इस प्रकार की वो लोग जान रहे हैं किंतु उसको ठीक से नहीं जान रहे हैं विचार किए ते है संपादयांग चक्रो उद्दाल वै भगवतोंय आरुणि संप्रतिम आत्मा वैश्वानरम अध्ये तंग हंताभ्याम तंग हभ्या जम्मु तेह संयांग चक्रु मिलकर केके विचार करके यही निश्चय किए संपादन के निश्चय के उद्दाल वै भगवत अय आरुणि आरुणि अरुण आरुन का पुत्र नाम हो गया उद्दाल भगवंत भगवंत अर्थात एक दूसरे को कहते हैं अभी पाँच गो है तो कहते हैं अयम उद्दालक आरुणि संप्रति वर्तमान काल में इम आत्मान वैश्वानरम अध्येसी ये जो वैश्वानर आत्मा वर्तमान समय में वो वैश्वानर आत्मा को जानता है अध्ययसी स्मरसी अर्थात इसको अध्येती अद्येती एक है ए, प्रथम पुरुष है अध्ययति अध्ययति अर्थात स्मरति स्मरति अर्थात जानाति इसी को वैश्वानर के विषय में ज्ञान है वैश्वानर कहते हैं कि ये सभी जितने सारे नर मनुष्य सभी को अपना अपना ये कर्म फल देने वाला है तो ये वैश्वानर और वही वैश्वानर ही सभी के अंदर में परिच्छिन्न होकर के भान होता है है तो अपरिच्छिन्न किंतु परिचिन होकर के भान होता है सब अंतकरण परिचिन बुद्धि होने से तंग हत अभ्या उद्दालकम् आरुणि उद्दालक अरुणी के पास हम लोग मिलकर के चलेंगे ऐसा निश्चय करके तंग हभ्या जगमु अभी उद्दालक अरुणी के पास लो ये लोग गए सह ह संपादया चकार प्रक्ष माम महाशाला महाश्रोत्रिया तेभ्यों नर्विव सर्वम प्रतिपत् हंता हम अन्य अभ्यनुशासीति अभ्यनुशास नीति सह संपादया चकार आने वाले ये पांच ऋषियों को देख करके इनका आगमन का प्रयोजन ये पांच ऋषि हमारे पास क्यों आए हैं वो समझ गए उद्दालककारणी समझ गए समझ करके वो भी निश्चय कर लिया समझ कैसा गया कि ये पांच ये सब गुरुकुल चलाने वाले हैं विद्वान हैं ये वैष्ण का उपासना करते हैं थोड़ा बहुत ये लोग मेरे पास मिल कर के आए हैं मतलब ये इसी बारे में पूछने के लिए आए हैं और उदालूणी चिंता करते हैं कि तेभ्यो भ्यो सर्वम इव न प्रतिपक्ष तेभ्यो वो सब सभी को सभी के लिए मैं सब कुछ उनको बता नहीं पाऊँगा न प्रतिपक्ष अहम मेरे को ही सब कुछ पता नहीं है इसलिए मैं उनको ठीक ठीक बता नहीं पाऊँगा हंत हंत अर्थात तो इसलिए अहम अन्यम अभ्यनुसानीति सा, अन्य उपदेष्टा जो अन्य कोई है जो इसको जानता है उनके पास मैं इनको प्रेरणा कर दूँ मैं उनको कह दूँ कि वो ठीक जानते हैं तान होवाचा स्वपतिर्वयी भगवंत यम कैकेय संतिम आत्मा वैश्वानरम अध्येती तंग हंताभ्याति अच्छा तंग ह अभ्याज्म उवाच उवाच का कर्ता कौन हो जाएगा है। और जो पांच ऋषियों को तान तो कहा अश्वपतिर्वयी भगवंतो अय कैकेय संप्रति इम आत्म वैश्वानरम अध्येसी वर्तमान काल में यह जो अश्वपति उसका नाम है कैकेय देश का राजा है कहता है ये उद्दालकारुणी कहते हैं कि हे भगवंत बाकी पांचों को संबोधन करता है। वर्तमान काल में जो अशोपति राजा है यह इमाम आत्मान वैश्वानरम यह वैश्वानरम पुरुष का वो स्मरण करता है अर्थात तो उसको इस विषय का ज्ञान है तंग हंत अभ्याग अच्छा मन चलिए हम लोग सब करके वहाँ जाएंगे तंग ह जग मु जा करके सब पहुँचे अभी कितने ऋषि पहुँचे राजा के पास छह पहुँच गए तभी राजा क्षत्रिय है ब्राह्मणों का सत्कार करना उसका कर्तव्य है उसको पता है ये बात इसलिए वो सत्कार करता है तेभ्यो है प्राप्तेभ्य पृथ्ग अर्णी कारयांग चकार सह प्रातः संजिहान उवाच न मेस्ते नो जनपदे न कदरियो न मद्यपो न ना नाता विद्वान ना न ना स्वैरी स्वैरिणी कुतो यक्षमाणों वे भगवंत हम अस्मि यावत् अस्वकु धन दायामी तवद भगवद्यो दायामी वसंत भगवंत प्राप्तेभ्य अभी छेद ऋषि उनके पास पहुँच गए पृथग अर्णी कार्याँचकार अलग अलग इनका सभी का सत्कार किया पृथ् अर्णी कार्य इसलिए कहीं कहीं देखेंगे तो जितने सारे महापुरुष आए हैं सबको अलग अलग सत्कार करते हैं पृथक अरहानी कारयाम चकार सभी का सत्कार किया अर्थात तो पूजा इत्यादि किया स्रात संजिहान वो राजा इनको सब सत्कार करके आतिथ्य प्रदान किया प्रातः प्रातःकाल राजा फिर उन लोग के पास गया तो जा करके उनको धन दान किया अभिनय के साथ जा करके उनको धन दान किया किंतु वो लोग धन ग्रहण नहीं किए तो नहीं किए राजा सोचता है कि मेरे में कोई दोष है इसलिए धन ग्रहण नहीं करते क्योंकि अगर पता है कि इसके अंदर में मतलब इसका चरित्र में दोष है तब सजन उससे ग्रहण नहीं करते हैं क्यों कहते हैं उससे अगर ग्रहण करेंगे तो उसका पाप फिर आ जाएगा इसलिए ग्रहण नहीं करते हैं। राजा अभी अपने आपको दोषी मान रहा है कि ये ऋषि लोग हमसे धन नहीं ले रहे हैं अपना वो दोषों को ख्यालन करने के लिए राजा अभी प्रतिज्ञा कर रहा है कि मेरे में दोष नहीं है न मैं जनपद स्तनः मेरा राज्य में कोई चोरी करने वाला कोई चोर नहीं है परद्रव्य हरण करने वाला ऐसा कोई चोर नहीं है न कदरिय तो कदर्य अर्थात तो दान नहीं करने वाले सामर्थ्य होने पर भी दान नहीं करना इसको कदर्य कहा जाता है सामर्थ्य है तो दान देना चाहिए तो सामर्थ्य कहते सामर्थ्य का निर्णय वो व्यक्ति नहीं करना चाहिए नहीं तो अगर कृपण है तो कहेगा कि हमारा तो सामर्थ्य ही नहीं है उस प्रकार नहीं शास्त्र कहेगा कि सामर्थ्य है नहीं है न कदर्य अर्थात दान नहीं करने वाले ऐसा व्यक्ति मेरा राज्य में नहीं है न मद्यप मद्यपान करने वाला ब्राह्मण होकर के अगर मद्यपान करेगा तो ये महापापी है जिसका राज्य में जिस राजा का राज्य में ऐसा पापी रहेंगे वो राजा को भी वो पाप लगेगा प्रजाओं का पाप राजा को लगता है ना ये पाप महापाप हो जाता है ब्राह्मण अगर पान करेंगे तो ना कर सकते हैं क्षत्रिय कर सकता है ना उसका पाप नहीं है तो, अच्छा तो ये तो सब स्मृति इत्यादि का अध्ययन करना पड़ेगा उतना उसमें प्रवेश नहीं है तो ठीक है इतना ही जानना है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपके द्वारा किसी के द्वारा ये ग्रहणीय नहीं है और आप जिनके साथ व्यवहार करते हैं सबको इसे निवृत्त करवाइए क्योंकि इसे लाभ नहीं होता है किसी का भी लाभ नहीं होता है जो कहा जाता है कि ये सब शरीर में शक्ति देगा ये नहीं है तो इसलिए कथा तो कथाकार लोग कहते हैं ये गाँव में एक मल्ला आया और कहा कि हम लड़ेगा आपका गाँव में सबसे जो समर्थ व्यक्ति है उसके साथ लड़ेगा तो एक, एक किसान तो वो कहा कि अच्छा ये आ गया लड़ने के लिए कहाँ से हमारा गांव को ये बदनाम कर देगा तो गांव का इष्ट देवी थे काली माता जी उनको जा करके कहा कि माता जी ऐसा आ गया ये तो हम लोग सबको बदनाम कराएगा माता जी कहे कि आप लड़ो तो वो फिर पंद्रह दिन तक केवल गंगाजल पी करके रहा और जो मल्ला आया था वो तो ये अंडा मांस इत्यादि खा करके कितना बाहोश फूटो हाथ में कहते हैं ताली लगा करके घूमते रहा गांव में और फिर पंद्रह दिन के बाद ये संग्राम हुआ और हुआ तो कहते हैं एक ही बार में वो पटक दिया इसको मल्लों को पटक दिया अर्थात ये सब शरीर में शक्ति देंगे ये सब भ्रांति धारणा है अन्य उपाय भी हैं और अत्यधिक ये सब शक्ति होगा तो कहते हैं कहते उसके साथ राजसिक वृत्ति भी बढ़ाएगा तो हिंसा लाएगा वो आवश्यक नहीं है तात्पर्य ये है कि ना आप लोग ये सब करते होंगे अगर करते भी हैं तो ये सब आगे तो यहीं से छोड़ देना है और आप जिनके साथ व्यवहार भी करते हैं उनको भी इस से निवृत्त करवाइए ये सब हानिकारक है कितने लोग नष्ट हो जाते हैं इससे परिवार भी नष्ट हो जाता है खाली जो पाना करता है वो नहीं परिवार भी नष्ट हो जाते हैं चलिए आगे देखते हैं न अनाहिताग्नि अर्थात समय होने पर भी जो अग्नि का आधार नहीं किया है तो इस प्रकार की कोई नहीं है हमारा मतलब राज्य में सभी लोग आहिता अग्नि और न अविद्वान शास्त्र अध्ययन नहीं किए हैं अपने अधिकार के अनुसार जो जो शास्त्र अध्ययन करना चाहिए ऐसा नहीं किया है ऐसा कोई व्यक्ति हमारा राज्य में नहीं है न स्वेरी स्वेरी अर्थात जो पुरुष पर के प्रति आसक्त तो हो जाता है गमन करता है संबंध करता है उसको सुवेरी कहते हैं अगर पुरुष पर के साथ संबंध नहीं करता है तो स्त्री कहाँ से आ जाएंगे परस पुरुष के साथ संबंध करने के लिए तो राजा कहते हैं स्वेरिणीय कुतोह तो कहाँ से होंगे अर्थात राजा कहता है कि हमारा राज्य बिल्कुल धर्म से चलता है यक्षमाणो वेई भगवंतो अहम अश्मी या मैं आगे याग करने वाला हूँ यावद एक एक ऋत्व जय धन दास्यामी तावत भगवत भी वो प्रत्येक ऋत्व को मैं जितना धन दूँगा आप लोग भी उतना दूँगा बसंतु भगवंत तो आप लोग कृपा करके हमारा यज्ञ में उपस्थित रहे आप लोग जब आए हैं तो हमारे हैं याग में आप लोग भी विद्यमान रहे ते हौचूर ये नैवार्थन पुरुष चरेत तंग बदेत आत्मा इम वैश्वानर संप्रत्यमेव नो ब्रूहि ते ह अभी वो जो क्षे ऋषि आए थे वो लोग कहे ये न एक अर्थ न पुरुष्चरेत जिस प्रयोजन के लिए पुरुष कहीं जाता है वो प्रयोजन को प्रकाश करना यह न्याय है अर्थात तो विद्वान लोग वो करते हैं तो हम जिसके लिए आए हैं हमारा यह प्रयोजन है उसको कहते हैं यह न्याय है अर्थात तो लोक में इसी प्रकार की व्यवहार होता है तंग है वधेत उसी को कह दे अपना प्रयोजन को व्यक्त करें अपना प्रयोजन है क्षे ऋषियों का प्रयोजन है। कहते हैं आत्मानम एव इम वैश्वानरम संप्रति अध्ययसी हे राजा वर्तमान आप वैश्वानरात्मा का उपासना करते हैं आप उसका ज्ञानी है तमएव नो ब्रुहि आप अभी वैश्वानर आत्मा का विषय में हम लोगों को ज्ञान करवाइए हम लोगों को कहिए तान हो होवाच प्रातर्भ प्रतिवक्ता पूर्वान्ह पूर्वाहे प्रतिच्रमीरे तान ह अनुपनीय एवं उवाच अभी तो राजा उनको सम्मान करके कह रहा था कि हम आपको धन देंगे हमारा ये याग होगा आप लोग रहिए तो जैसे वो लोग कहे हमको विद्या चाहिए राजा उनको कह दिया कि प्रातर वह प्रतिवक्ता अस्मि वह युष्मान आप लोगों को मैं कल सुबह कहूँगा तो इससे ऋषि लोग उनको पता है शास्त्र तो समझ गए कि राजा का क्या अभिप्राय है अर्थात तो विद्या अगर ग्रहण करना है तो हमको शिष्य वृत्ति में जाना है तो नहीं कि आए और हमारा पूजा सत्कार हो रहा है और हम पढ़ने जाएंगे और पढ़ाने वाले रोज हमको पहले नमोस्त नमोस्त आय कह करके पूजा करके विद्या देंगे वो नहीं तो कहते हैं कि अर्थात तो शास्त्रीय विधि से आना है राजा परोक्ष से इस प्रकार की कह दिया कि कल सुबह कहूँगा ऋषि लोग राजा का अभिप्राय को समझ गए तो प्रातः समित तेय है समित पाणय है तो हाथ में समिधा लेकर के अर्थात श्रद्धा पूर्वक राजा के पास पूर्वान्हें प्रति चक्रम राजा के पास गए ये सब ब्राह्मण थे राजा के पास जा रहे हैं राजा क्षेत्रिय हैं तो ये अर्थात जाति से निकृष्ट होने पर भी विद्या अगर ग्रहण करना है तो विनय के साथ जाना है तो वहाँ अहंकार नहीं है विद्या ग्रहण करना है तो विनय श्रद्धा के साथ आचार्यों के पास जाना है प्रति चक्रमिरे तान ह अभियछे ऋषि है ब्राह्मण है उनको राजा अनुपनीय एव अर्थात प्रणाम नहीं करवा करके नहीं तो आचार्य के पास विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं आचार्य अगर उच्च जाति का है तो उनको प्रणाम तो करना ही है किंतु राजा उनको प्रणाम नहीं करवाया खाली वो लोग समिध लेकर के हाथ में आए थे श्रद्धा के साथ आए थे तो उससे ही वो ए तद उवाच अर्थात यह जो उपासना वैश्वान उपासना राजा इनको उपदेश किया उपदेश करने से अर्थात उपदेश आरम्भ किया उपदेश आरम्भ करने से पहले राजा पूछते हैं एक एक करके आप किस चीज़ को जानते हैं अभी तक कहेंगे शिष्य आता है आचार्य के पास विद्या अध्ययन करने आचार्य उसको पूछेंगे तो अभी तो उसको पता ही नहीं है पूछेंगे क्या कहते नहीं परंपरा इसी प्रकार की होती है ये दिखाया गया आगे सप्तम अध्याय में जब नारद जाते हैं सनत कुमार के पास वो कहते हैं कि आप जिसको जानते हैं वो पहले मेरे को बताइए तभी तो ऐसे ही जब कोई विद्यार्थी आते हैं मेरे को ये पढ़ना है तो पहले पूछ, पूछा जाता है उसको आप ये पढ़ें कि आप क्या क्या पढ़े हैं नहीं तो ये सब पढ़े नहीं वो पढ़े नहीं आप सीधा आकर के कहेंगे हम तो सीधा संक्षिप्त शारीर को पढ़ेगा तो भाई आप पहले प्रस्तांत रही पढ़े हैं थोड़ा तभी तो होगा अभी राजा पूछते हैं विद्या देने से पहले उनके कितना अर्थात अभी तक तो कितना ज्ञान है पूछते हैं औपमन्य व कौन तम तो आत्मानम दिवव भगवो राजनीतिवाच ऐस एष सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यम वैश्वान यमा उपा तस्मा तव सुत प्रसुत आसुत कुले दृश्यते हे औपम प्राचीन प्राचीनशाला औपम्यवथे कं ओं आत्मा आप किस आत्मा अर्थात वैश्वानर आप किसको मान करके उपासना कर रहे हैं वैश्वनर आत्मा कौन है अभी होपम औपमन्य व उत्तर देते हैं दिवम एवं भगवह राजन इति हे राजन हे भगवह तो दिवम अर्थात मैं तो द्यूलोकों को ही ये वैश्वानर आत्मा मान करके उपासना करता हूँ अभी राजा कहते हैं ऐसा वै सुतेजा ये जो द्यूलोक है वो सुतेजा वो तो ये वैश्वान आत्मा का ये मूर्धा है मूर्धा है आगे कहेंगे आप जिसका उपासना करते हैं तो अभी कहता है कि राजा यह सुतेजा सुतेजा अर्थात प्रकाशमान रूप है वैश्वानर यम तुम आत्मानम उपासे तो जो आत्मा वैश्वानर आत्मा का आप उपासना करते हैं वो प्रकाश स्वरूप है तो अभी यह परिच्छिन है अपरिचिन्न है राजा ये बात नहीं बता रहा है इतना खाली कह दिया कि आप जिसका उपासना करते हैं वो तो प्रकाश रूप है तस्मात् कुले सुतम प्रसूतम आसूतम दृश्यते इसलिए आपका कुल में क्योंकि आप सुतेजा वैश्वान आत्मा का उपासना करते हैं आपका कुल में सोम संबंधी कर्म होता है सुतम अर्थात तो सोम रस निकालना प्रसुतम अर्थात प्रकर्षण अर्थात अच्छा सोमरस निकाला जाता है अर्थात सोम संबंधी याग आपका घर में होता है आसुतम आसमतात सुतम अर्थात दीर्घ व्यापी जो सत्र होता है कभी तो एक दिन का याग होता है कभी तीन दिन का होता है ज्योतिष्टमी इत्यादि तीन दिन का होता है और कुछ होते हैं षोड़श दिवस द्वादश दिवस इस प्रकार के कर्म होते हैं ये जो आसुतम कहा गया अर्थात ये जो अधिक दिन व्यापक जो कर्म होते हैं वो सभी आपका कुल में होता है आप यह जो उपासना करते हैं आगे राजा कहते हैं अत्स्यनंग पश्यसी प्रियम अत्यनंग पश्यती पहले पश्यसी है अत्नंग पश्यसी अच्छा अत्यन्नं अत्यन्नं पश्यसि प्रियं अस्न्श्यसि प्रियम अश्यति प्रियव ब्रह्मवर्चसकूल एतम् एतम आत्मनम् वैश्वानर उपास्ते मूर्धा ते आत्मनः इति होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यतमागम्यन्न पश्यस अर्थत्या होकर आप अन्न का भक्षण करते हैं तित्ताग्निशन अन्नम अति और आगे कहते हैं प्रियम पश्यसी आपका अर्थात जो कुलम है वो सब प, पुत्र पौत्र इत्यादि ये सब प्रिय होते हैं ये सब आपका उपासना का फल है और अति अन्नम च पश्यसी अन्य कोई भी जो अर्थात आपका प्रिय व्यक्ति वो भी सब उनको अन्न ग्रहण करते हैं मतलब अन्न भक्षण करते हैं वो भी आप देखते हैं अर्थात आपके संबंधी जितने हैं सभी लोगों को अन्न प्राप्त होता है प्रियम भवती अर्थात इसका कुल में बाकी जो होते हैं वो सब प्रिय होते हैं अश्य ब्रह्मवर्चसम कुले तो अश्य कुले ब्रह्मवर्चसम ये भी पशेसी अर्थात आपका कुल में यह ब्रह्मवर्चस् अध्ययन कर्म निमित्त जो तेज होता है वो भी आपका कुल में जो बाकी पुत्र पौत्र इत्यादि ये सब होते हैं इनमें दिखता है एतम तम एवं आत्मानम उपास्ते आ, आपका कुल में यह जो वैश्वानर आत्मा इसका उपासना करने से ये सब आपके कुल में होगा किंतु राजा कहता है मूर्धा तू ऐसा आत्मा न इति उवाच तू कहता है आपको ये सब तो होता है प्राप्त तो होता है किंतु जिसको आप उपासना करते हैं वैश्वानर मान करके ये तो वास्तविक मुर्धा ही है वैश्वानर का यह संपूर्ण वैश्वानर नहीं है उसका मूर्धा मुर्धा अर्थात जो कपाल होता है एक अंश को आप संपूर्ण मान करके उपासना करते हैं तो यह अर्थात तो विपरीत ज्ञान हुआ ये विपरीत ज्ञान का विपरीत फल होगा मूर्धा ते बीपतिश न यमिष्य अगर आप मेरे पास नहीं आते तो आपका मूर्धा गिर जाता मृत्यु हो जाता आपका अथ अर्थात तो उपासना करना करता है अगर उपासना का ठीक नहीं करता है तो उसे हानि हो जाती है अथ होवाच सत्य यज्ञ पौलुषि प्राचीन योग्य कम तव आत्मा उपास आदित्यमेव भगवो राजनीति होवाच ईश वै विश्वप आत्मा वैश्वान यम आत्मा उपास तस्मा तव बहु विश्व कुले दृश्यते अथ ह उवाच राजा आगे द्वितीय ऋषि को पूछते हैं सत्यय पौलुषी पुलुष का अपत्य सत्यय नाम है, है प्राचीनयोग्य इस प्रकार के संबोधन करता है राजा कंकुम आत्मा नम उपास्य आप किस आत्मा का उपासना करते हैं अर्थात वैश्वानर आप किसको मान रहे हैं अभी पौलू उतर देते हैं आदित्यमेव भगवो राजनीति होवाच कहते हैं मैं तो आदित्य को वैश्वान मान करके उपासना कर रहा हूँ ऐसा वे विश्वरूप आत्मा वैश्वानर <coughs> राजा कहते हैं यह जो आप जिसको वैश्वान मान रहे हैं ये तो विश्वरूप विश्वरूप अर्थात सर्वरूप सभी रूप यह आदित्य का ही है आप इस आदित्य का उपासना करते हैं जो सर्वरूप है इस आदित्य का उपासना से आपको यह पदार्थ प्राप्त हुआ है क्या कहते हैं यह तुम आत्मान उपास्य जो आदित्य को वैश्वान मान करके आप उपासना करते हैं आदित्य विश्व रूप होने से तस्मात्वरूप का उपासना से तब बहु विश्वरूप कुले दृश्यते आपका कुल में बहु विश्वरूप विश्वरूप अर्थात यह लोक में परलोक में फल फलभोग करने के लिए सारे सामग्री आपको कुलों को उपलब्ध होता है ये सब आपका उपासना का फल है कह दिया गया और प्रवृत्तो स्वतरी स्वतरी रथो दासी निष्को अच्छा पश्यसि प्रियम पश्यति अत्यंग पश्य प्रियव अश ब्रह्मवर्चस कुल ये आत्मा वैश्वानर उपास्ते इति चक्षुस्वत्मन होवाच अंधो भविष्य अभविष्य ये अश्वतरी रथ आपके पीछे आपकेे अश्वतरीथ चलेगा आपके पीछे चलेगा अर्थात आप खाली पांव चलेंगे और आपके पीछे अश्वतरी रथ चलेगा ये नहीं है अर्थात आपके पास ये सब संपत्ति आपके पास रहेंगे आपका उपासना का फल है अश्वतरी रथ अर्थात अश्वतरी के द्वारा युक्त तो रथ अश्वतरी उसको खींचने वाले और कहते हैं दासी अर्थात सेवा करने वाले और निष्क निष्क अर्थात ये जो माला होते हैं हार होते हैं अथवा दासी निष्क ये एक पद ले लिया जाएगा तो अर्थात तो वो दासी जिनके गला में ये माला है तो उसको कहा जाएगा दासी निष्क दासी भीर युक्त निष्क स्त्री दासी निष्क ये भी कह दिया जाएगा निष्क अलग भी ले सकते हैं दासी अलग अथवा दोनों को मिला करके भी कह दे सकते हैं अक्ष पश्यसी अर्थात तो अन्नंगी पश्यसी दीप्त दीप्ताग्नि होकर के अन्न भोजन करता है ऐसा आप देखते हो और प्रियम पश्य आप प्रिय को भी देखते हैं अर्थात आपका पुत्र पौत्र इत्यादि से प्रिय होते हैं अन्नम अति पश्यती तो बाकी जो आपका सब पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं वो सब अन्नम अति अर्थात वो सब अन्न ग्रहण करते हैं और देखते हैं प्रियम भवति आपका पुत्र पौत्रा इत्यादि सब प्रिय होते हैं अश्यकुले कुल ब्रह्मवर्चसम इसका कुलम है ब्रह्मवर्चसम अर्थात शास्त्र अध्ययन इत्यादि और शास्त्र विहित कर्म आचरण इससे जो तेज होता है या एतम एक आत्मा वैश्वानरम उपास जो इस वैश्वानर आत्मा अर्थात आदित्य को वैश्वानर मान करके उपासना करते हैं उसका भी ये हो जाता है और आप भी करते हैं अर्थात आपको भी ऐसा फल प्राप्त होता है किंतु राजा कहता है कि चक्षुस्तु एतद आत्मनि थी किंतु आप जिसको वैश्वानर मान रहे हैं ये तो वैश्वानर आत्मा का चक्षु ही है एक अंश है अगर आप हमारे पास नहीं आते तो आपका चक्षु नष्ट हो जाता आप अंध हो जाते हैं उपासना में अगर उसको व्यतिक्रम होता है अज्ञान होकर के उपासना करता है तो ऐसे हानि हो जाती है अथ होवाच कं बाल्लवेय वैयाघ्रपद उपास्य इति वायुमे भगवो राजनीति होवाच वै पृथक वर्मात्मा वैश्वानों यम उपास्य यस्व यस्मांग पृथ्बल आयंति पृथक रथश्रेण अन्ूयंती अथ हो उच इंद्रदिम्न भल्लवेयम भल्लभ का पुत्र है इंद्रदिम्न नाम है <coughs> राजा उसको संबोधन करते हैं व्याघ्रपद उधार व्याघ्रपद का पुत्र हो व्याघ्रपद का पुत्र नहीं है संबोधन करते हैं इस प्रकार की आप किस आत्मा को वैश्वान मान करके उपासना करते हैं करते हैं आप अभी इंद्रद्युमनो कह रहे yes. हैं वायु में वो भोगवो राजनीति हो वाच मैं तो वायु को ही वैश्वान मान रहा हूँ अभी राजा कहते हैं ऐसा भी पृथक परमात्मा पृथक परमात्मा अर्थात नाना मार्ग में चलने वाला है वायु नाना मार्ग में चलने वाला है इसी को आप वैश्वान मानते हैं तो यह तुम आत्मानम उपासते यह नाना मार्ग में चलने वाला वैश्वानर है यह वैश्वानर है क्योंकि जो देवदत्त का हाथ होगा उसको भी अर्थात वो देवदत्त का हाथ ऐसे कहा जाएगा नहीं कि वो यज्ञ दत्ता का हाथ हो जाएगा इसलिए कहते हैं यह सब वैश्वानर पृथक आत्मा वैश्वानर इसका यह विशेष स्थिति है वो नाना मार्ग में चलने वाला वैश्वानर आप जिसका उपासना कर रहे हैं तस्मा तो इसलिए त्वाम पृथक वलय आयंती इसलिए आपके पास सब नाना प्रकार की बलय वलय अर्थात तो सब भोग्य सामग्री वस्त्र अन्न अलंकार इत्यादि वो सब आपके पास आते हैं और पृथक रथ श्रेणी वो आपके पीछे तो रथश्रेणी अभी एक नहीं उसके पीछे रथ का पंक्ति चलते हैं अन्न पश्यसि प्रिय अन्ंग पश्य प्रियम अत्यन्श्य प्रिम बवती अहमवर्चसकूल यम वैश्वानर उपास्ते प्राणत्व इति होवाच प्राणस्त उदक्रमीष्यं इति अन्नं अत् दीप्ता होकर के आप अन्न का भोजन करते हैं कर अन्नम अति ये जो उपासना का फल से आप दीप्ताग्नि हो करके अन्न ग्रहण करते हैं और प्रियंग पश्यसी ये सफलता आपको अभी प्राप्त हो रहा है ये सब उपासना का फल और अन्नंग अति पश्यति जो ये उपासना करता है वो भी देखता है कि अन्नम अति अर्थात तो उसका पुत्र पौत्र इत्यादि अन्न ग्रहण करते हैं जो भी ये उपासना करता है उसको भी यह अनुभव होता है मतलब यह प्राप्त होता है प्रियं भवति जो यह उपासना करता है उसका भी पुत्र पौत्र इत्यादि प्रिय होते हैं आप तो अन्न ग्रहण करते हैं और आपका पुत्र पौत्र प्रिय होते हैं और जो अन्य कोई भी उपासना करता है वो भी अन्न ग्रहण करता है पुत्र पौत्र उसका भी अन्न ग्रहण करते हैं और प्रिय होते हैं अश्य ब्रह्मवर्चस कुले य एतमेव आत्मा न वैश्वानरम उपास जो यह वैश्वानर आत्मा का उपासना करता है उसका कुल में ब्रह्मवर्चस्य अर्थात तो उसका पुत्र पौत्र में ब्रह्मवर्चस्य होता है किंतु कहते हैं प्राणस्तु ऐसा इति होवाच आप अभी जिसको वैश्वानर मान रहे हैं ये तो वैश्वानर का प्राण ही है वायु वैश्वानर का प्राण है प्राणस्ते उद अक्रमिश्यन आपका प्राण निकल जाता अगर आप हमारे पास नहीं आते तो अच्छा उपासना का फल सभी का बता देता है और कहता है कि किंतु यह उपासना पूर्णांग उपासना नहीं है तो यह हानिकारक है हो अथ जनं जनंग कं कंगम आत्मा उपास्य इत्याकाशमें भगवो राजनीति होवाच वै बहुलो आत्मा वैश्वानों यंगम आत्मा उपास्य त्वं बहुलो असी प्रजया च धन नभि शर्कराक्ष का पुत्र जन उसको कहता है राजा आप किस आत्मा किस को वैश्व मतलब किस वैश्वानर को किसको आप वैश्वान आत्मा मान कर के उपासना कर रहे हैं वैश्वानर ही आत्मा है तो किसको आप मान रहे हैं उत्तर दे रहे हैं आकाश समय वगवह राज नीति हो उच मैं तो आकाश को ही वैश्वानर आत्मा मान करके उपासना कर रहा राजा कहते हैं ऐसा वे बहुल आत्मा ये तो बहुल अर्थात तो बहुल सर्वगत व्यापक आत्मा ये बहुलात्मा आत्मा ये वैश्वानर आत्मा है ये व्यापक आत्मा वैश्वानर बहुल सर्वगत यम तव आत्मा नम उपास्ये आप अभी जिस वैश्वान आत्मा का उपासना करते हैं तस्मात्म बहुलो अशी प्रजया धन न इसलिए आपके पास प्रजा और धन बहुत होते हैं अस्यनंग पश्यसी प्रियम अत्यनंग पश्यति प्रिय अ कुले कुल एतमेव आत्मा वैश्वान उपास्ते सदेहस्तु एष सन्देहस्तु एष आत्मनिहोवाच सन्देहस्ते बीशीरियन य आगमिष्य अन्न अत् प्रियम पश्यसी आपका ये उपासना का फल है यह है आप अन्न ग्रहण करते हैं अर्थात अन्न आपको प्रचुर प्राप्त होता है दीप्ताग्नि हो करके आप अन्न भक्षण करते हैं और प्रियम पश्यसी आपका पुत्र पौत्र सब प्रिय होते हैं उनको आप देखते हैं जो यह उपासना करता है वो भी कहते हैं कि अन्नम अति उसको भी दीप्ताग्नि होकर के वो भी अन्न ग्रहण करता है और प्रियम पश्यति वो भी अपना पुत्र पौत्र उसके लिए प्रिय होते हैं ह अ ब्रह्मवर्चस कुले भवति इसका कुल में ब्रह्मवर्चस् होते हैं अर्थात उनका पुत्र पौत्र में सब ब्रह्मवर्चस वाले होते हैं यह एतमेव आत्मान वैश्वानरम उपास्ते जो यह बहुल आकाश वैश्वानर आत्मा का उपासना करते हैं राजा कहता है यह तो सब फल है किंतु संदेहस्तु एव ए संदेहस्तु ए स ये तो वह आत्मा का संदेह संदेह अर्थात शरीर का जो मध्य भाग उसको संदेह कहते हैं इति संदेह संदेहस्ते बी सिर बी अद न आगमिष्य अगर आप मेरे पास नहीं आते तो आपका जो शरीर का मध्य भाग है उसका विदारण हो जाता वो फट जाता अथ ह उवाच तो होवाच बुडीलशुतरासि इति कंग आत्मास भगवो राजनीति होवाच वै रयेरात्माश्वान यंगनमुपे तो तस्मायि रयिमा पुष्टिमा असी अथ ह उवाच राजुडीलकोशुतराश का पुत्र है व्याघ्र पद्य उसको संबोधन करता है कम तोम आत्मा उपासे आप किस वैश्वा नर आत्मा का उपासना कर रहे हैं अभी बुढ़ी उतर देता है अप एव भगवो राजनि अपे अप कहाँ का रूप हो जाएगा द्वितीय वो वचन अर्थात जल रूप वैश्वानर आत्मा का मैं उपासना करता हूँ ये सब हैई और आत्मा राजा कहता है कि यह वैश्वानर आत्मा रई है रई तो रई अर्थात तो ये धन क्योंकि जल से अन्न मिलता है जल होने से अन्न उसे उत्पन्न होता है और अन्न से धन प्राप्ति होती है इसलिए रई शब्द से जल को रई शब्द से कह दिया है यहाँ अर्थात तो जल रूप को जो वैश्वानर आत्मा है वो रई है य तस्मात् उपास रईमान पुष्टिमा अशि इसलिए आप रईमान रईमान धनवान्न और पुष्टिमा पुष्टिमा क्योंकि अन्न आपको प्राप्त होता है तो होने से आप पुष्टिमान हो अस्ंग पश्यसि प्रिय अत्यन्न पश्यति प्रिय भवति अस्य ब्रह्मवर्षसम कुल ये आत्मा वैश्वानर उपाससते बसति तु ऐसा आत्मनि होवाच बस्ति व्यभेत्मा नागमिष्य अन्नं अच्छी प्रियं पश्यसी उपासना का फल फलते ये आपको हो रहा है आप दीप्ताग्नि होकर के अन्न ग्रहण कर रहे हैं और पुत्र पौत्र आपको प्रिय होते हैं अन्नम इसी प्रकार की आपका पुत्र जो भी उपासना करेगा उसका पुत्र पौत्र इत्यादि सब अन्न ग्रहण करेंगे दीप्ताग्नि होंगे और प्रिय को भी अनुभव करें देखेंगे अर्थात <coughs> तो कुल में सब प्रिय ही होंगे परस्पर का भवती अश्य कुले कुलती इसका कुल में ब्रह्मवर्चस्व होगा शास्त्र अध्ययन और अनुष्ठान इससे जो तेज होता है एक तमेव तो आत्मा नम वैश्वानरम उपास्य जो यह वैश्वानार आत्मा का उपासना करता है अर्थात जल रूपक वैश्वानर आत्मा का जो उपासना करता है राजा भी कहते, कहते हैं बस्ती तो ऐसा आत्मा न बस्ती अर्थात मूत्रसंग्रह स्थान जहाँ मूत्राशय कहते हैं अभी राजा कहते हैं आप जिसको वैश्वानर आत्मा मान रहे हैं वो तो वास्तविक मूत्राशय ही है अभी पांच ऋषि हो गए षष्ठ ऋषि के लिए करें अथ होवा च उद्दालकम आरुणी गौतम कंग उपासथिवीमेंव भगवो राजनीति होवाच वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानोंंगनम उपासस्ते तस्मा प्रतिष्ठित प्रजया च पशुश्च अथ होवाच उद्दालकम आरुणी जो ष्ठ ऋषि थे उनको अभी पुष्ट है राजा हे गौतम आप किस वैश्वानर आत्मा का उपासना करते हैं उत्तर देते हैं अरुणी कि पृथ्वी में वह भगवो राजनीति पृथ्वी रूपक वैश्वान आत्मा का मैं उपासना करता हूँ राजा कहता है प्रतिष्ठात्मा वैश्वानर यह जो पृथ्वी है वो प्रतिष्ठा रूपक वैश्वानर आत्मा है यम तो आत्मा नम उपासे आप जो आत्मा का उपासना करते हैं वैश्वनरात्मा वो तो प्रतिष्ठा रूपक हो वैश्वनरात्मा इसकी उपासना का फल है तस्मात्म प्रतिष्ठित हो प्रजया पशुभिष्य इसलिए आप प्रतिष्ठित हो प्रतिष्ठित अर्थात आप प्रसिद्ध हो आपका प्रजा पुत्र पौत्र इत्यादि पशु ये सब के चलते आप प्रसिद्ध हो अस्न्न पश्यसि प्रियम अत्यन्नं पश्यति प्रिम ब्रह्म कुले ब्रह्मवर्चस कुल एव आत्मा वैश्वानर उपास्ते पाद तो एतौ आत्मनि होवाच पादौ ते बमलास्येताम ये उपासना के फल के स्वरूप आप अन्नमसी दीप्ता होकर अन्नभक्षण करहें प्रिय पश्यसी पुत्रपौत्र इत्यादि जो यह उपासना करता है वो भी अन्नमति प्रिय पश्यति वो भी दीप्ताग्नि होता है और अपना पुत्र पौत्र प्रिय होते हैं अस् कुले ब्रह्मवर्चस होती इसका कुल में ब्रह्मवर्चस पौत्र में होता है, है। यह एक आत्मा वैश्वानर उपासते हैं जो यह वैश्वानर आत्मा पृथ्वी रूपक वैश्वानर आत्मा का उपासना करता है इसका तो वो सब फलक ही दिया किंतु पाद तू ए तो आत्मा थी यह तो किंतु बैष्वन आत्मा का पाद है दोनों पाद यह पृथ्वी है अगर आप इस प्रकार की पृथ्वी को बैष्वन और आत्मा मान कर उपासना करने से व्यष्टि में समष्टि का बुद्धि किया तो कहते हैं कि पाद ते व्यमला आपका पाद शिथिल हो जाता अगर आप हमारे पास नहीं आते तो अर्थ पादका जो कार्य है चलन वो ठीक से नहीं हो पाता तान होवा चैते वे खलु यूयम पृथक इव इम आत्मा वैश्वानर विद्वांसो अन्नमत्थ यस्तु एत एव प्रादेशमात्र अभिमान आत्मा वैश्वानर उपास्ते स सर्वेशक भूतेसु सर्वेशु आत्मसु अन्नम अति तान हाचब ये ऋषियों को राजा कर रहे एते वे खलु यूयम पृथग इव इमम आत्मान वैश्वानरम विद्वांस आप ये सब जो उपासना करते हैं कहते हैं पृथग इव सब अलग अलग वैश्वानर आत्मा को अलग अलग मान करके उपासना कर रहे हैं अन्नम अथ अथ अर्थात खाद अथ अन्न आप ग्रहण कर रहे हैं कैसे पृथक इव इमम आत्मान ठीक तो है पृथक इव है ना पृथक इव इमम आत्मान आप लोग सब तो इस वैश्वनर आत्मा को पृथक पृथक जान करके उपासना कर रहे हैं अन्न मथ अन्न मथ अर्थात इस प्रकार की आपका जीवन चल रहा है परिच्छिन आत्मबुद्धि वाला होकर के यस्तु एतम एवं जो किंतु इस वैश्वानर आत्मा को प्रादेश मात्र अभिविमान आत्मनम वैश्वानरम उपास्ते वैश्वानर आत्मा को प्रादेश मात्र अभिविमान प्रादेश मात्र इसी प्रकार की मान करके प्रादेश मात्र का अर्थ है कि दीव मूर्धा इत्यादि सब कह दिया गया तो ये एक एक अंश के साथ उसका उपमा दिया गया मुर्धा के साथ दीवलोक का उपमा दिया गया वैश्वानर आत्मा का जो मुर्धा है वो द्यूलोक है इस प्रकार की कहा गया नहीं कि जो द्यूलोक है वही वैश्वानर है इस प्रकार की नहीं है वो वैश्वान आत्मा का मूर्धा है इस प्रकार की जो जानता है हो गया प्रादेश मात्र क्योंकि जब प्रादेश प्रादेश अर्थात जैसे मूर्धा ये प्रादेश हुआ इसके द्वारा मीयते मीयते अर्थात ज्ञायते इति प्रादेश मातरम वैश्वान आत्मा का मूर्धा है यह जो दिवलोक इस प्रकार की जब जाना जाता है तो प्रादेश मातरम अभिभिमानम कहा गया अथवा तो प्रदेश में प्रदेश अर्थात जो मुखादि प्रदेश में तो जाना जाता है अर्थात यह वैश्वान आत्मा का यह मुख है इसके द्वारा यह अन्न ग्रहण करता है यह वैश्वान आत्मा का यह चक्षु है इसके द्वारा यह अन्न ग्रहण करता है अर्थात उस प्रकार के अर्थ हो जाएगा प्रदेश प्रदेश के द्वारा वह अन्न ग्रहण करता है चक्षु के द्वारा अन्न ग्रहण करता है अर्थात विषय ग्रहण करता है इस प्रकार की आ, आ, अथवा कहा जाएगा कि यह जो दीवलोक वो बैश्वनरात्मा का एक अंश है और मूर्धा का बात नहीं है जो दिवलोक वो आत्मा का एक प्रादेश है इसी प्रकार की अन्य अन्य जब रूप हो गया जो जल हो गया वो वैश्वान का बस्ती है इस प्रकार की जानना यह हो गया कि प्रादेश मात्र अथवा प्रादेश कहते हैं कि इतने वो ही वो वैश्वान आत्मा है शास्त्र में कहा गया है शास्त्र में उपदेश दिया गया कि दिवलोकादि यह का समष्टि जितने परिमाण है और वैश्वान आत्मा उतने परिमाण है इस प्रकार के जो जानता है उपासना करता है तात्पर्य यह हो गया कि आपलोस वैश्वान आत्मा का एक एक अंश को वैश्वान आत्मा पूर्ण मान रहे हैं वह नहीं है ये सब तो वैश्वनरात्मा का अलग अलग अंग मात्र है वैष्णवरात्मा तो ये सब का समष्टि है आप व्यष्टि को समष्टि मान करके उपासना कर रहे थे समष्टि को जान करके ही उपासना करना है क्या फल होगा उसका कहते हैं स सर्वेश लोकेश सर्वेश भूतेशु सर्वेशु आत्मसु अन्नमति अभी यह जब सर्वात्मा हो गया कहते हैं सभी के साथ वो में हुआ उसका तो जाना कि मैं ही वैश्वानरात्मा इसलिए सभी शरीर में मैं ही विद्यमान हूँ सभी अन्न मैं ही ग्रहण कर रहा हूँ मैं सर्वात्मा हूँ इस प्रकार के उसका अनुभव होगा वैश्वान आत्मा जो विश्वस्य सो नरस्य तो ये वैश्वान तस् हवा त आत्मनों वैश्वानर से मूर्धे सुतेजा चक्षुर्श्वरूपाण पृथ्वी सन्देहो बहुलो बस्तिर एव रही पृथिगे पादौ उर एव बेदीर्लोमा बर्दय गपत्यो मनो अन्ह पचन आस्य आह्वन राजा स्पष्ट करके कह देता है ये जो समि है वैश्वानर आत्मा है उसका सब अंग जो आप लोग भ्रांति से एक अंग को ही संपूर्ण वैष्णर मान रहे थे तो मुर्धा एवं सुतेजा जो सुतेजा द्व्यूलोक है वो वैष्णर आत्मा का मुर्धा है और वैश्वान आत्मा का चक्षु कहते हैं विश्वरूप विश्वरूप आदित्य और वैश्वानर आत्मा का जो प्राण है वो पृथक वर्तमा वायु वायु तो वैष्णर आत्मा नहीं है वैष्णर आत्मा का प्राण ही वायु है संदेह बहुल तो ये संदेह शब्द से शरीर का मध्य भाग बहुल आकाश वैष्णर का शरीर का जो मध्य भाग है वो आकाशी है बस्ती रे रई रई अर्थात ये जो जल ग, ये सब आत्मा का बस्ती मूत्र संग्रह स्थान और वैष्णर का पाद कहते हैं पृथ्वी प्रिथिवी पृथ्वी ही वैष्णर का पाद है और उरा वेदी वैष्णर का जो छाती है कहते हैं वो वेदी वेदी अर्थात जो कर्म जहाँ होता है और लोमानी बरही वैश्वनरात्मा का जो लोम है कहते हैं वही कुसा है और हृदयम गर्भपत्य वैश्वनरात्मा का हृदय वो गर्भपत्य अर्थात गर्भपत्य अग्नि वैश्वनरात्मा का हृदय है जो बर् है वैश्वनरात्मा का लोम है जो वेदी है कर्मों के लिए व्यवहार होता है वो वैश्वनरात्मा का उक्ष्यस्थल और जो अनुहार्य पचन है जो अग्नि कहते हैं वैष्णर का मन जो आहवनीय अग्नि है वैष्णर का आश्यम मुख तो वैष्णर का जो मुख है वो आहवनीय अग्नि है इस प्रकार की राजा ने कह दिया यह सब वैष्णर जो समष्टि रूप है उसका विभिन्न अंग यह, यह पदार्थ सब है अभी वैश्वानर प्राण उपासना जो अग्निहोत्र करने वाला प्रतिदिन कैसे करता है उसको आगे बताते हैं तद यद प्रथम आगछेद तद स यंग संग आहुतिं जुहुयात तांग जुहुयात प्राणा स्वाहेतीण स्तृप्य जो अग्निहोत्र कर्म करता है और वैश्वान उपासना करता है वो वैश्वानर उपासक जब अन्न ग्रहण करता है तो इस इस मंत्र से अन्न ग्रहण करें उसके लिए बताया जा रहा है यद भक्त प्रथमम आगछेत जो भात प्रथमम आगछेत अर्थात हास्य में मुख में जो प्रथम ग्रास लेता है तद होमयम वो मुख में होम हुआ क्योंकि मुख हो गया हास्यम आहवनय आहवन अग्नि में हास्य में मुख में हवन करता है जो प्रथम ग्रास मुख में लिया होम यम स यांग प्रथमा आहुतिंग जुहुया ताम जुहुयात ये जो मुख में प्रथमग्रास वो स्थापना किया कहते हैं प्राणाय स्वाहा इस प्रकार की वो चिंतन करके प्रथमग्रास मुख में डालेगा उससे क्या होगा कहते हैं प्राण स्तृप्यति इसका प्राण तृप्त होगा प्राणय स्व लेगा उससे क्या होगा प्राणे तृप्यती चक्षुस्तृप्य चुषि चक्षु तृप्यती आदिस्तृप्य आदि तृप्यती दौस्तृप्य दिव्य तृप्यतच द्यौशादीत्य अतिषतृप्यस्याृप्ति तृप्यती प्रजया पशुरन्नादेन तेजस ब्रह्मवर्चस प्राणाया स्वाहा करके प्रथम प्रथमग्रास लिया उसे प्राण तृप्त हुआ प्राण तृप्त होने पर चक्षु तृप्त तृप्यती चक्षु तृप्त हुआ चक्षु की तृप्ति के बाद कहते हैं आदित्य तृप्यति आदित्य की तृप्ति के बाद द्यऊ स्वर्गलोक तृप्यति स्वर्गलोक तृप्ति होने के बाद कहते हैं द्यौच और आदित्य द्यऊ और आदित्य ये सब में रहने वाले जो निवासी है वो लोग सब तृप्त हो जाते हैं दिवलोक में आदित्य लोक में जब दिवलोक आदित्य लोक ही तृप्त हो गए कहते हैं उसमें रहने वाले निवासी सब तृप्त हो जाते हैं और वो सब जब तृप्त हो गए कहते हैं तस् तृप्तिम अनुतृप्यति अनुतृप्यति जो भोक्ता जो अभी भोजन ग्रहण कर रहा है ये सब जो अन्य लोक अन्य लोग अर्थात आदित्य लोक और दिव दीवलोक निवासी सब जब तृप्त हो जाते हैं आगे भोक्ता तृप्त होता है प्रजया पशुभिर भीर अन्नाद्य न तेजसा ब्रह्मवर्चस्य न इसको सब प्राप्त हो जाते हैं प्रजा पशु स्वयं दीप्ताग्नि होता है अन्नाद्य अन्नमचत चताद्यत ये भी प्राप्त होता है अन्न प्राप्त हो जाए तेज होता है ब्रह्मवर्चस होता है तेजसा ब्रह्मवर्चस्य न तेजसा ब्रह्मवर्चस न तेज अलग है शरीर के दीप्ति अथवा वाणी में जो तेज होता है और ब्रह्मवर्चस जो स्वाध्याय इत्यादि करने से अनुष्ठान इत्यादि करने से जो तेज होता है ये प्रथम ग्रास हुआ अथ यांग द्वितियांग जुहुयात तांग जुहुयात ब्यानाय स्वाहेती ब्यान स्प्यति बयाने तृप्य स्रोत्रंग तृप्य स्रोत्रे तृप्य चंद्रमास तृप्य चंद्रमसी तृप्यती दिश् तृप्यती दीक्षु तृप्यतीसु य दिशाचंद्रमातिषंती तत्प्यती तस्तृति तृप्यती प्रजया पशुन्नादन तेजस ब्रह्मवर्चस जो द्वितीयग्रास हुआ उसको हवन करेगा बनाय इस प्रकार की जो भोजन करते हैं ये पांच ग्रास इस प्रकार के कहते हैं ठीक है सन्यासी हो गए ये सब और कर्म कहते हैं सन्यासी हो गए अगर आप दिन भर समाधिस्थ रहते तो कुछ करने का आवश्यक नहीं है कुछ करते हैं तो फल की आशा नहीं है ये सब अर्थात दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा जोड़ करके चित्त एकाग्र करने का ये सब उपाय है जो उपासना करते हैं तो उसका फल सब ये कहा जाता है उनको प्राप्त होगा जिनको ये सब फल की आवश्यकता नहीं है फिर भी करना है तो कर सकता है बयाना या स्व द्वितीय अग्रास के समय चिंतन करेगा बयान जब तृप्त होगा स्रोत्र स्रोत इंद्रिय तृप्त होगा स्त्रोत्र इंद्रिय तृप्त होने से चंद्रमा तृप्त होंगे चंद्रमा तृप्त होने से दिग सब तृप्त हो जाएंगे सब दिक्क तृप्त हो जाने से ये दिश सारे दिग में और चंद्रमा में जो निवासी होते हैं वो सब तृप्त होंगे वो सब निवासी तृप्त होने से कहते हैं जो भोक्ता जो विभोजन कर रहा है वो तृप्त हो जाएगा प्रजया पशु भीर अन्नाद्यन तेजसा ब्रह्मवर्चस्यन वो सब प्राप्त होगा उसको प्रजा पशु तेज ब्रह्मवर्च से ये सब प्राप्त होगा अथ यांग तृतीयांग जुहुयात ताम जुहुयात अपनाय स्वहा अपान तृप्यति अपने तृप्य वाक्तृप्य वाचितृप्यंत अग्नि वाचितृप्यंत्यां अग्निस्तृप्यग्नौ त्य चाहाहहे अच्छा अग्निस्तृप्यग्नौ युटकैश्मे गया इसमें तृप्यतीृथिवी तृप्यती पृथ्व्या तृप्यकी पृथ्वी चग्निश अठत तृप्यती तस्यान तृप्ति तृप्यती प्रजया पशुन तेजस करके यहातीय अनाये करे करें अत होने से बाघ तृप्त बाघ से अग्नि अग्नि से पृथ्वी पृथिवीतृता पृथ्वी से तृप्त होने से कहते तो हैं पृथ्वी और अग्नि लोक में जो सब निवासी है वो सब तृप्त हो जाते हैं वो तृप्त होने के बाद कहते हैं ये जो भोजन करने वाला भोक्ता वो भी तृप्त हो जाता है और उसको प्रजा पशु अन्नाद्य अन्न प्राप्त होता है तेज ब्रह्मवर्चस् ये सब प्राप्त होते हैं अथ याँ चतुर्थी जुहुयात तुहुयात सनाय स्वाहयती सनस्तृप्य सय तृप्य मनस्तृप्य मनसी तृप्य पर्जन्यृप्यतीर्जन्य तृप्य विद्युतृप्य विद्युत तृप्यम यकिंच विुच्च पर्जन्य अतिषतस्तृप्यस्यातृत्ति तृप्यती प्रजया पशुरनादेन तेजस ब्रह्मवर्चसन जो चतुर्थ ग्रास लेता है कहते हैं समानाय आय स्वाहा इस प्रकार के चिंतन करके चतुर्थ ग्रास ले समान तृप्त हो जाने से कहते मन तृप्त हो जाएगा मन तृप्त होने से पर्जन्य तृप्त होगा पर्जन्य तृप्त होने से विद्युत तृप्त होगा विद्युत तृप्त होने से कहते हैं विद्युत पर्जन्य लोक में जो सब होते हैं वो सब तृप्त हो जाते हैं वो सब निवासी तृप्त हो जाने से भोक्ता जो विभोजन कर रहा है वो तृप्त हो जाता है इस प्रकार के जो स्वाहा करके जो ग्रहण करता है भोजन कहते हैं कि उसको प्राप्त हो जाता है ये सब प्रजा पशु अन्न तेज से ये सब प्राप्त होते हैं अभी चार हो गया अगे पंचम आहुति कहते हैं अथ यांग पंचमींग जुहुयात तांग जुहुयात उदाहनाय स्वाहा इतिदान स्तृप्यति त्वचि उदृप्यतिक्तृप्य तवची तृप्यम वायुस्तृप्य वाय यत्किञ्च तृप्यत वायुश्च आकाशच अतिस तृप्यती तस्तृति तृप्यती प्रजया पशुना तेजसा ब्रह्मवर्चसन जो पंचमग्रास मुख में रखता है कहते उदाहय स्वाहा इस प्रकार की मंत्रोच्चारण करके उदान तृप्त होने से त्व तृप्त होता है त्व तृप्त होने से वायु तृप्त होता है वायु तृप्त होने से आकाश तृप्त होता है आकाश तृप्त होने से आकाश लोक में अंतरिक्ष वायु लोक में जो सब होते हैं वो सब तृप्त हो जाते हैं उसके पश्चात कहते हैं जो भक्ता है अभी भोजन ग्रहण कर रहा है ये उपासना कर रहा है वो तृप्त होता है प्रजा पशु अन्न तेज ब्रह्म वर्चस्व सब प्राप्त होते हैं यह जो उपासना कहा गया भोजनकालीन ये जो प्राण उपासना अभी इसका महत्व आगे कहते हैं फलकथन करते हैं स या इदम अविद्वान अग्निहोत्रं जुहोती यथा अंगाराण अपोह भस्मनी जुहुयात तादृक तत्स्यात इस प्रकार की जो जानता नहीं जो ग्रास ग्रहण करने का समय में इनको तृप्त करना है जो इसको यह ज्ञान नहीं है तो कहते हैं कि वह अग्निहोत्र करता है जो वो यजमान जो अग्निहोत्र करता है उसका अग्निहोत्र ऐसा ही है जैसे अंगारान अपोह्य सब अंगारों को तो हटा दिया और अग्निहोत्र आहुति किस में देता है कहते हैं भस्म नी जुहू अंगारों में आहुति देना चाहिए अग्नि में आहूति देना चाहिए अभी तो अग्नि को हटा दिया जो भस्म रह गया उसी में ये आहूति देता है अर्थात तो जैसे उसका अग्निहोत्र निष्फल होता है इसी प्रकार की ये जो पांच ग्रास में जो उपासना कही गई है उसको जो नहीं जानता है तो उसका यह वैश्वान उपासना विफल होता है तो अग्निहोत्र यह देदम कचिद इदम वैश्वाद अग्निहोत्र प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध अच्छा यह जो वैश्वान उपासना कहा गया यह वैश्वानर उपासना का ज्ञान जिसको नहीं अर्थात जो यह वैश्वान उपासना नहीं करता है किंतु अग्निहोत्र करता है अग्निहोत्र करता है किंतु वैश्वान और नहीं करता है उसका अग्निहोत्र ऐसा ही है कि अंगार बन्ही को हटा करके भस्म में हवन करता है जैसे अंगार अग्निहोत्र में अग्नि हटा करके भस्म में हवन करेगा वो अग्निहोत्र ही हुआ नहीं इसी प्रकार की वैश्वान और नहीं करके जो अग्निहोत्र करता है तो उसका अग्निहोत्र ही ऐसा ही हुआ अर्थात अग्निहोत्र उसका निंदित हो गया अग्निहोत्र करने वाले वैश्वान उपासना ये करे उसका स्तुति की जाती है प्रसिद्ध अग्निहोत्र का अर्थात तो कहते हैं कि उसका अग्निहोत्र व्यर्थ हुआ उसका अग्निहोत्र जैसे व्यर्थ हुआ अर्थात तो वैश्वान उपासना करना है ये कहा जाता है ठीक है आगे अथ यह एक विद्वान्ग्निहोत्र जुहोति तेसु लोकेश भूतेसु सर्वे आत्मसु हूत भवति जो यह वैश्वान उपासना को जानता है जैसे वो कहा गया वैश्वान उपासना विशिष्ट यह जो अग्निहोत्र जो इसको करता है तो इसका अग्निहोत्र तो सार्थक होता है अर्थात तो सारे लोक में सर्वभूत में सर्व आत्मा में हुत बवती अर्थात तो सभी शरीर में यही रह करके अन्न को ग्रहण करेगा तद्य था इसी का तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयते प्रदूएत एवं होश्य सर्वे पापमानः पापमान प्रदूयते यहद विद्वान्निहोत्र जुहोति जैसे इसी का तूल ईसी का तूल ये जो सामान्य रुई होता है कपास का उसे इसी का तुल तुरंत जल जाता है ये तो जैसा अर्थात ऐसा ही जल जाता है जैसा कहते हैं जो ये उड़ना होता है ना पुल ये जैसे जलता है शीघ्र ही जल जाएगा इसी का तुल जैसा अग्नि में डालने से प्रदूयत प्रकर्षण अर्थात शीघ्र ही जल जाता है इसी प्रकार की अश्य वैश्वान रूपासक से सर्वे पापमान प्रदूयते सारे पाप इसी प्रकार की नष्ट हो जाता है यह एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम जूहोती जो यह प्राणाग्निहोत्र जो करता है यह प्राणाग्निहोत्र करने वाले का सारे पाप उसी प्रकार के नाश हो जाते हैं शीघ्र ही उसका सारे पाप नाश हो जाते हैं अच्छा इसमें थोड़ा और स्पष्ट देखेंगे आज अभी यहाँ तक रखेंगे ंत मंगाने सर्वं बलिंद्रिया ब्रह्मो चर्व ब्रह्मोपनिषद महंग